दिश्ञां, दिश्ञां दिश्ञां दिश्ञां। श्री के वार्षिक उत्सव प्रसंग में आयोजित यह उपनिषद ज्ञान यज्ञ इसमें हम लोग कल जो विचार आरंभ किए थे अतिरिय उपनिषद इसका अभी विचार आगे करेंगे सृष्टि का उपक्रम करके कल कहा गया कि वह ईश्वर परमात्मा ने प्रथमे एक पिंड सृष्टि किया वह आगे ये लोक प्रथमे लोक सृष्टि किया अम्बो मरीची मर आपह कह करके और इसी चार लोक में चौदह भुवन अंतर्भूत हो जाते हैं लोक सृष्टि करने के बाद आगे हैं लोक में निवासियों के सृष्टि के लिए प्रथमे पुरुष का उत्पन्न किया पंचकृत पंच महाभूत से ये पुरुष आगे उसमें सब अवय अव ये सब स्थान स्थान आने से उन उनमें आगे इंद्रिय और इंद्रिय अभिमानी देवता ये सब सृष्टि हम लोकल विचार किए थे इसी सृष्टिक्रम से आगे और दिखा रहे हैं ता असना सृष्टअस्म सृष्ट सृष्ट अस् महत्व प्रापत स्नना पिपाभ्या अन्वर्जत अब्रवन्नायतन न प्रजानी यतिष्ठा अन्नमदाए देता सृष्टा अस्म महत्व प्राप्त यह सब जो देवता यह सृष्टि हुए सृष्टि हुए अर्थात ईश्वर का संकल्प मात्र से यह जो सृष्टि हो गए यह सब देवता महति अरणवे प्रापतन प्रपतन प्र अपतन अपतन अर्थात तो सब पड़ गए किसमें कहते हैं महति अरणवे सृष्टि जिनकी उत्पत्ति होती है तो अज्ञान वसात तो उनकी उत्पत्ति होती है अर्थात तो होकर के उत्पन्न होते हैं बद्ध जीव अगर उत्पन्न होते हैं तो समुद्र में गिरेंगे कौन सा समुद्र कहते हैं संसार समुद्र अविद्या काम कर्म अरव कर्म से जो प्रवृति तजन्य दुख तो यह जो संसार अर्णव है अर्णव समुद्र संसार समुद्र इसमें दुख ही जल है अर्थात तो इसमें केवल दुख ही दुख है इसलिए भगवान गीता में कहते हैं न अशास दुखालयम अशाश्वतम ये दुख का आलय है संसार मात्र दुखों का दुख ही है और इसमें और सब कहते हैं ये संसार सागर का और नाना प्रकार की वर्णन दिया जाता है इसमें उपलब्धि क्या होता है कहते हैं यही होता है कि तीव्र रोग जरा मृत्यु यही सब यहाँ उपलब्ध होते हैं और ये प्रतीक्षण यह जीवों को अर्थात भोजन खा लेने के लिए भक्षण करने के लिए तत्पर रहते हैं जैसे समुद्र में ग्राह रहते हैं मगरमच्छ इसी प्रकार की और ये समुद्र का सीमा कहते हैं अनंत अपार ये जब तक ज्ञान नहीं होता है इसी में अर्थात जन्म मृत्यु ये चक्र में चलते रहते हैं अनंत अपार और इसमें कभी कभी थोड़ा सुख मिलता है कहते हैं हाँ विषय इंद्रिय संयोग होकर के कभी सुख मिलता है ये विषय इंद्रिय संयोग होकर के जो सुख मिलता है वो सुख को किस कोटि में रखते हैं विषय इंद्रिय यदग्रे मृतोपम परिणाम परिणामे एवं तत्सुखम राज संस्मृतम संसार में यही थोड़ा कभी मिल जाता है यह सुख कभी थोड़ा भोग करता है और उसका संस्कार बढ़ता है और यह सुख भोग करने के लिए कभी मर्यादा का उल्लंघन भी कर जाता है यह सब मर्यादा उल्लंघन करने से कहते हैं नरक पात भी हो जाता है नाना प्रकार की यह सब नरक है और उस सब नरक में जब जाता है कहते हैं वहाँ का परिस्थिति देख कर के भय प्राप्त करता है वहाँ होने वाले जो सब जीव नरक यातना भोग करते हैं उनमें जो शब्द होता है हा हा मुन छ इसी प्रकार के सब पुराण इत्यादि में उसका ना दिए हैं व्यास जी वो सब देख करके धीरे धीरे उसको ये संसार से वैराग्य होता है वैराग्य होने से कहते हैं आगे वो सनमार्ग में चलता है सत्य आर्जव अहिंसा सम दम ये सब धृति ये सब गुण प्राप्त करने के लिए जो दैवी गुण इत्यादि कहा जाता है गीता इत्यादि में कहा गया वो सब दैवी गुण प्राप्त करने के लिए उद्यम करता है ये दैवी गुण है ये संसार सागर में नौका जैसा है दैवी गुण है तब तो संसार सागर को प्राप्त कर सकता है भगवान गीता में सोलह अध्याय में आदि में तीन श्लोक में कह दिए दैवी गुण ये सब को जब प्राप्त करता है ये सब दैवी गुण प्राप्त करता है और जब दैवी गुण कुछ होता है तब आगे साधु संग में जाता है शास्त्र श्रवण करता है करने से कहते हैं धीरे धीरे वो वैराग्य बढ़ता है तो इस मार्ग में निवृत्ति मार्ग में चलता है तो ये संसार सागर उससे फिर उत्तीर्ण होने के लिए वो निवृत्ति मार्ग में चलता है तो संसार सागर का तीर वो तीर मोक्ष उस मोक्ष को प्राप्त करता है ऐसे ही वो संसार सागर का वर्णन शास्त्रकार लोग करते हैं अभी ये देवता लोग जब इनकी उत्पत्ति हो गई अभी तो ये बद्ध है ये संसार सागर में पतित तो हो गए पड़ गए और तम असना पिपाशाभ्याम अन्वर्जत यह ईश्वर ने जब पुरुषों को सृष्टि किया था पूर्व मंत्र में जो प्रथम खंड का चतुर्थ मंत्र में था इसमें स्थान इंद्रिय देवताओं का उत्पत्ति कही गई है जो देवता उत्पन्न हुए वो देवता इस मंत्र में कहा जाता है कि वो सब संसार समुद्र में पड़ गए यह देवता इसके से वो उत्पत्ति कहाँ से हुई थी कहते हैं वो पुरुष से हुआ था परमात्मा ने एक पुरुष पिंडा बनाया वो पिंडा का सब आगे उसका चक्षु नेत्र नासिका मुख इत्यादि सब हुआ और उससे ये देवता सब उत्पन्न हुए कहते हैं तो प्रथमे परमात्मा पुरुषों को बनाए आगे ये इंद्रिय और देवताओं को बनाए परमात्मा ने जब पुरुषों को बनाए पिंड आकार में बनाए थे उसी पुरुष को ही असना पिपाशाभ्याम अनुवारजत वो पुरुषों को ही असना पिपासा से संबद्ध कर दिए थे अभी पुरुषों से ये देवता उत्पन्न हुए हैं अगर जो मिट्टी है वो लाल रंग की दिखेगी तो उसे जो घट बनेगा वो किस रंग का दिखेगा लाल दिखेगा अगर वो पुरुष जो कि देवताओं का कारण है उसमें अगर असनाया पिपासा असनाया क्षुधा पिपासा प्यासा अगर वो पुरुष में क्षुधा प्यासा है तो उसका कार्य जो देवता हुए उनमें भी क्षुधा प्यासा दिखेगा तो यहाँ कह रहे हैं कि तम तम अर्थात वो पुरुषम पुरुषम अर्थात तो देवता कारणम जो देवताओं का कारण परमात्मा ने उनको जो सृष्टि किया था तो उसमें असनार पिपासा ये दोनों से उनको संबद्ध कर दिया था अनुवार्जत अनुवार्जत अर्थात अनु ब्रिज धातु अर्थात उनसे संबद्ध कर दिया था अभी जब पुरुष में असना आ गया उसका कार्य देवता है देवता में भी असनापिपासा आ गया उनको देवताओं को अभी भूख लगने लगा तब ता एनम अब्रुवन अभी देवता जब असनापिपासा से पीड़ित तो हुए एनम एनम अर्थात तो सृष्टि करता रम ये सृष्टि करता है पुरुष सृष्टि नहीं करता पुरुषों को जो सृष्टि किया ईश्वर वो सृष्टि करता है अर्थात ये देवताओं का पिता हो गया जो पुरुष पिंडाकार उत्पत्ति होता और वो पुरुषों का पिता हो गया जो परमात्मा ईश्वर अभी ये देवता लोग एनम एनम अर्थात तो ईश्वर को कह रहे हैं जो कि उनका पिता का पिता है अर्थात पितामह ता देवता एनम एनम अर्थात स्व पितामह अब अब्रुवन कहे ए नम करता है ईश्वरम अपने पितामह कहे क्या कहे कहते आयतनंग आयतन न प्रजानि ही नसमान हम लोगों को स्थान दीजिए कितना घंटी लग गई आए देखे यहाँ भीड़ है जागा नहीं तो फिर पूछते हैं भाई कहाँ बैठेंगे इसी प्रकार देवता लोग अभी कह रहे हैं ईश्वर का आयतनंग न प्रजानि ही आयतनम अर्थात हमको कोई आधार दीजिए अधिष्ठान दीजिए हम लोग कहाँ अर्थात निवास करेंगे न प्रजानी यिन प्रतिष्ठिता अन्नम अदाम जिसमें स्थिर रह करके रह करके हम लोग अन्न भक्षण करेंगे तो हमको पहले आयतन दीजिए अभी देवताओं का उत्पत्ति हुई इनके लिए स्थान अभी नहीं कहा गया इंद्रियों का स्थान कह दिया गया और देवता जो उत्पन्न हुए उनका स्थान नहीं कहा तो वो लोग पूछ रहे हैं हमको कहीं स्थान दीजिए किस लिए कहते स्थान में रह करके हम लोग अन्नम अदाम अन्न ग्रहण करेंगे समर्थ होंगे अन्न ग्रहण करने के लिए स्थान चाहिए <coughs> अन्न ग्रहण क्यों करना है कहते हमको भी क्षुधा प्यासा इसका अनुभव हो रहा है आगे अभी लोग स्थान की प्रार्थना कर रहे हैं देवता लोग आगे परमात्मा उनके लिए स्थान देने के लिए आगे आगे से सृष्टि बना रहे हैं ताभ्यो गा आनयत ता अभ्रुवन्न न वै न अयम अलमति ताभ्यो अश्व आनयत ता अभ्रुवन्न न वै अयम अल नो अयम अलमतीभ्य ग आनयत् ताभ्य उन लोगों के लिए गाम आनयत गाय को लाया अर्थात गवाकृति पिंड को सृष्टि किया ताभ्य कहने से काभ्य है देवताभ्य देवता देवता वो देवता लोग स्थान मांग रहे थे अभी परमात्मा उनको स्थान दाने के लिए गौ पिंड को ये सृष्टि किया उसको देख करके ताहा अब्रुवन वो देवता लोग कहे न वे नो अयम अलम अयम जो आप उत्पन्न करके हमको पिंडा दे रहे हैं अयम पिंडा न अलम अर्थात ये हमारे अधिष्ठान के लिए अलम पर्याप्त नहीं है पर्याप्त नहीं अर्थात योग्य नहीं है हम लोग इसमें नहीं रह सकते हैं <coughs> नई नो नो ये अर्थ अर्थात तो अस्माकम अथवा तो अस्मभ्यम हम लोगों के लिए <coughs> हम लोगों के लिए ये योग्य नहीं है तब्य अश्वम आनयत तभी गोपिंड में उनको योग्यता का अनुभव नहीं हुआ आगे फिर कहे अश्व अश्व थोड़ा अधिक अर्थात वैगवान होता है कार्य सिद्धि कुछ कर लेता है तो अश्वम आनयत अभ्रुवन देवता लोग कहे न भाई नो अयम अलमिति यह जो अश्वपिंड़ आप हमको दे रहे हैं हमारे स्थान के दृष्टि से वो हमारे लिए योग्य नहीं है अर्थात गौ और अश्व ये दोनों योग्य स्थान देवताओं के लिए नहीं हुआ अभी दो का तो उदाहरण यहाँ दे दिए श्रुति कह दिए इसी प्रकार के और सब नाना पिंड उन्होंने बनाए बनाने से भी ये देवता लोग कहे ये तो ठीक नहीं हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है ताभ्य पुरुषम आनयत ता अग्रवन सुकृतं बतेति पुरुषो वाव सुकृतम ता अब्रवेद यथायतन प्रवेशत इति्य पुरुषम आनयत अभी उन देवताओं के लिए वो एक पुरुष को ले आया अर्थात तो पुरुषाकार पिंड ले आया ये देवताओं का पिता कौन था वो पुरुष था अभी यह परमात्मा उनको स्थान देने के लिए जितना स्थान दिए ये सब कहे ये योग्य नहीं हुए तब तो कहते हैं अब तो आपका पिताजी का आकार ही दे देते हैं तो आप कहेंगे कि हाँ हाँ ये तो क्योंकि ये हमारा स्वजातीय आकार है तो कहते हैं कि अभी पुरुष मान यर्थात अपने जो पिता है उपादान है तो तदाकृति पिंड पुरुषाकार पिंड अभी परमात्मा ने एक उत्पन्न कर दिए बना दिए ये हो गया अभी व्यष्टि प्रथम जो पुरुष था वो समष्टि था उससे देवता लोग उत्पन्न हुए आगे देवताओं का स्थान के लिए परमात्मा ने सब व्यष्टि पुरुषाकार पिंड बनाया था अभ्रुवन अभी देवता लोग सब प्रसन्न हो गए हमारा सजातीय पदार्थ प्राप्त हुआ हमारा पिता का जैसे आकार हैं तो प्रसन्न हो करके वो देवता लोग कहते हैं सुकृतम बत सुकृतम अर्थात सुष्ठु कृतम अभी आप बिल्कुल किए हैं बढ़िया किए हैं इति तो पुरुषो व अव सुकृतम पुरुष यही सुकृत क्योंकि यह हमारा पूर्व पुरुष ही है उसी के जैसे पिंड यह सुकृत तो पुरुषों का जो पिंड होता है उसको सुकृत क्यों कहते हैं कहते हैं पुरुष ही कर्म विद्या में अधिकारी है सत्कर्म कर सकता है पुण्यकर्म कर सकता है बाकी पहले जो सो पिंड दिए पशु इत्यादियों का पिंड वो सब कर्म में अधिकारी नहीं है तो देवता लोग यह मनुष्य पिंड दे के पुरुष पिंड दे के प्रसन्न हुए कहते हाँ ये तो सत्कर्म कर पाएगा सत्कर्म इसे हो सकता है अथवा स्वयं अपने स्व आकार विशिष्ट अपने आकृति का है तो इसलिए कहे कि ये सुकृत ता अवरबित अभी देवता लोग प्रसन्न हो गए कहे कि आपने अच्छा कर्म किया हमारे लिए तो ऐसे अधिष्ठान दिए जिसमें पुण्य कर्म हो सकता है ये है, हमारे पिता का स्वरूप आकृति जैसा ही है अभिता अब्रविद ता अब्रविद यथायतन प्रवि प्रविशत इति अभिता अब्रविद अब्रविद अब्रबिद ये क्या वचन होगा अवरभित है एक वचन है अरे ताहा ये कहाँ का रूप हो जाएगा बहुवचन अभी अवरबित ये करता हुआ ये कहने वाला कितना है एक है अभी बात किसके किसके बीच में चलता था देवता और ईश्वर के बीच में सृष्टा परमात्मा के बीच में चल रहा था अभी अवरभित एक वचन है तो अवरभित का कर्ता कौन हो जाएगा ईश्वर और ये कहाँ का वचन हो गया बहुवचन इसे किसको लिया जाएगा देवता, देवता लोग तो ये विभक्ति क्या होगी द्वितीय अर्थात वो ईश्वर ने वो देवताओं को कहा अगर आप लोग मानते हैं कि यह आप लोगों के लिए योग्य आश्रय है अधिष्ठान है तो यथा आयतनम प्रविशत आपके लिए जो यथा आयतनम आयतनम अनातिक्रम्य जिसके लिए जो आश्रय योग्य है आप लोग उसी मुताबिक इस पिंड में प्रवेश करिए तो यथा आयतन कह दिए अर्थात जो जिस आयतन में रह करके अपना कर्म संपादन कर पाएगा देवताओं का कार्य होता है इंद्रियों में रह कर के इंद्रियों को अनुग्रह करना इंद्रियों को विषय ग्रहण करने का सामर्थ्य प्रदान करना अभी परमात्मा कहते हैं आप अपने अपने स्थान पर प्रवेश कर जाइए अर्थात जिस स्थान के साथ इनकी उत्पत्ति हुई थी अभी उसी स्थान पर प्रवेश कर रहे हैं अग्निर् बाघ भूतवा मुखं प्राविशत वायु प्राणों भूतवा नासिके प्राविशत आदित्यस चक्षुर भूतवा अक्षिणी प्राविशत दिश स्रोत्रम भूतवा कर्णों प्राविशन हाँ <coughs> लोमानी त्वचं प्रशन ओषधि वनस्पत लोमाू तवचँ प्रश्रमा मनो भूत हृदय प्रावशत मृत्युरापनों भूता नाभ प्रावशद आपोरे भूत शिशत प्रावेश प्रा अंतिम भी प्रावशत है न प्रहे सर्वत्र प्रा चाहिए नाविशम ना। आपो है ना जस का रूप है प्राविषम यहाँ जिज्ञासा ये थी कि प्रा यहाँ प्र ये किताब में लिख दिया गया था अभी ये जो देवता लोग अपना स्थान के प्रार्थना कर रहे थे तो परमात्मा उनको कह दिया कि यथा स्थानम अभी वो अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं इसको श्रुति बताती है अग्निर बाघ भूतवा मुखम प्राविशत अग्नि मुख में प्रवेश किया बाघ अर्थात तो ये बाघ इंद्रियों का अधिष्ठात्री अनुग्राह देवता रूपेण ये मुख में प्रवेश किया वायु प्राणो भूतः नासिके प्राविशत वायु ये प्राण रूपेण नासिका में प्रवेश किया प्राण को अनुग्रह करने वाला ये है आदित्य चक्षुर भूतवा अक्षिणी प्राविशत आदित्य ये चक्षु <Dam> दो चक्षु है चक्षु मतलब चक्षुता इंद्रिय हो गया और चक्षु इंद्रिय में रूपेण दोनों चक्षु में प्रवेश किया अक्षिणी प्राविशत दो चक्षु में प्रवेश किया इंद्रिय तो एक ही है श्रोत्र दिश स्रोत्र भूतः कर्णों प्रशन दिश ये जो सब देवता होते हैं वो श्रोत इंद्रिय रूपेण कर्ण जो कि गोलक है उस गोलक में प्रवेश किया श्रोत्र को अनुग्रह करने के लिए ओषधि वनस्पत ये सब लोमानी मानी भूत त्वचम प्राविशत त्व तो इंद्रिय <coughs> का अनुग्रह करने के लिए यह लोम रूपेण प्रवेश किए लोमानी कौन कहते हैं औषधि वनस्पति ये सब लोम हो कर तो त्विंद्रिय में अनुग्रह करने के लिए प्रवेश करते हैं चंद्रमा मनो भूतः हृदय प्राविशत देवता मन रूपेण हृदय हृदय में प्रवेश किए उनका गोल कहे वो मृत्यु अपानो भूत नाभि प्राविशत मृत्यु ये पायु इंद्रिय का अनुग्रह का देवता है अपान होकर के नाभी प्राविशत नाभिस्थान में प्रवेश करके अपान वायु रूपेण वह मृत्यु देवता जो कि पायु का अनुग्रह करने वाला है आपह है रेतो भूतवा शीशनम प्राविशत आप ये सब जो जल रेतो भूत रेतो पुरुष रेतो भूत्वा शीशन जननेद्रिय में पुरुष जननेद्रिय में वो प्रवेश किए हैं उसका अनुग्राहक देवता अनुग्राह का देवता तो प्रजापति है अर्थात जल देवता ये भी प्रवेश किए इसी पिंड में तम अशन पिपाशे अब्रुता आवाभ्या अभी प्रजानीहति ते अब्रवीद एता स्वे ते अवरविद अब्रवीद वाँव देवतासु आजु भागि तस्मा कस्वताय हविग्य भागि अश्स असना पिपावत असनाय अच्छा अच्छा यहाँ दोनों जगह में या नहीं दिया क्योंकि शब्द है अस नया तम असना पिपास अब्रुताम परमात्मा ने जो समष्टि पिंड को जब बनाया था उसको असना पिपासा के साथ संबद्ध कर दिया था तभी तो यह जो असना पिपासा वो जो समष्टि पिंड में रहने वाले अभी वो कहते हैं ईश्वर गौतम असना पिपाशा अभ्रुताम द्विवचन हो गया असना पिपा असनाया पिपासा असनाया च पिपाशा ची असनाया पिपासी अवृताम अभी ये दोनों ईश्वर को कहते हैं आभाभ्याम अभिप्रजा इति आप देवताओं को आश्रय दे दिए स्थान दिए इंद्रियों में रहने के लिए आप उनको सब निर्देश दे दिए इसी प्रकार की आप हमारे लिए भी स्थान दीजिए अभिप्रजा नहीं हमको भी सब अर्थात बी में हमको भी स्थान चाहिए अभिप्रजा नहीं ते अब्रविद अभी अब्रविद अब्रविद का कर्ता कौन हो जाएगा ईश्वर वो एक वचन है और ईश्वर अभी किसको कहेगा असना या पिपासा ये दोनों को कहेगा इसलिए ते ये कहाँ का रूप हो जाएगा द्वितीया द्विवचन तो असना या पिपासा ये दोनों को परमात्मा ने कहा ते आसु एवं वाम देवतासु आ यह सब जो देवता सृष्टि हो गए यह देवताओं में ही हम आप लोगों को स्थान दे देता है ये पूर्व मंत्र में जो विचार हो गया था देवताओं को असना पिपासा लगा तब तो वो कहने लगे ईश्वर को हमको स्थान दीजिए जहाँ रह करके हम अन्न भक्षण करेंगे तो उनको असना पिपासा कैसे लगा तो यह मंत्र कहता है असना पिपासा जा के परमात्मा को कहे हमको स्थान दीजिए और परमात्मा असना पिपासा को देवताओं में भेज दिए तो जाओ देवता वो आपके लिए स्थान है आशु एवं देवतासु वाम वाम अर्थात आप दोनों को इवाम देवतासु आ भजामी आपको देवताओं में ही हम आपको स्थान देता हूँ देवतासु अब्रविद एतासु वहाँ एतासु है एतासु वाम देवतासु ये जो देवता अभिशृष्टि हो गए तो उनमें आप भजामी अर्थात उसमें आप वो देवताओं में हम आपको स्थान देता है और देवताओं में रह करके क्या करेंगे कहते हैं एतासु एताशु भागिन्ी यह देवताओं में मैं आपको भागीदार बना रहा हूँ अर्थात देवताओं को जो प्राप्त होगा उसमें आपका भी भाग रहेगा तस्माद इसलिए क्योंकि परमात्मा ने देवताओं को प्राप्तव्य पदार्थ में असना पिपासा को भागी बना दिए इसलिए तस्माद यश्यी कश्यय च देवता यबीर गृह्य जो कोई देवता को उद्देश्य करके जब यजमान हवीर ग्रहण करता है वो देवताओं को देने के लिए और देवता उसमें भागीदार बनेंगे मतलब ये असना पिपासा असनाया पिपासा उसमें भागी होंगे कहते हैं जो कोई देवता के लिए हबीर ग्रहण करता है भागीन्म असनाया पिपाशे भगवत कश्याम अश्याम, अश्याम अर्थात वो देवतायाम तो देवता का जो प्राप्तव्य पदार्थ उसमें असनाया और पिपासा ये दोनों भी भागीदार बन गए जो भी देवताओं के लिए चरु पुरोडास इत्यादि दिया जाता है वो असनाया पिपासा उन भी उसी से प्राप्त कर लेते हैं तात्पर्य है कि देवताओं में रहने वाले जो असना पिपा असनाया पिपासा उनको जो हबीर दिया जाता है उसी से वो तृप्त हो जाते हैं इसलिए देवताओं के लिए ये जमाना ये सब हबीर पुरोडास इत्यादि अर्पण करते हैं ताकि उनमें जो असनाया पिपासा है वो तृप्त हो जाएंगे इस प्रकार के यह देवताओं का सृष्टि हो गई उनमें असनापिपासा इसकी स्थिति और असना पिपाशा की पूर्ति ये सब शांति वो सब विचार हुआ आगे फिर सृष्टि कहते हैं स ईक्षते इक, में नु लोकाश्च लोकपालाश्चन्त कर्ता परमात्मा ईश्वर वह ईश्वर ने अभी यह ईक्षण किया तो क्षण किया कि यह जो लोका लोकपाला ये सब जो सृष्टि कर दिया लोकपाला ये सब जो देवता लोक ये सब जो बेष्टि शरीर ये जब सब सृष्टि किया गया और उनको सृष्टि करके अभी देवताओं में भी असना पिपास रहा और यह जो पुरुष है प्रथम पिंड उत्पन्न हुआ था ईश्वर जिसको बनाए थे उसमें भी असनापिपासा रहा और उस प्रथम पुरुष से आगे सब व्यष्टि उत्पन्न हो गए अभी सभी में असनापिपासा रहा लोकपाल में भी रहा लोक में भी रहा अभी परमात्मा चिंतन करते हैं यह सब लोक लोकपालों को हम बना दिया और सभी में असना को संबंध करवा दिया तो अगर उनको असना पी, असनाया पिपासा ये सब में वो पीड़ित होंगे उनके लिए अन्न भी सृष्टि करना पड़ेगा परमात्मा ने चिंतन करके अभी कहते हैं कि स ईक्षत इमेनु लोकाश्च लोकपालाश्च अन्नम एभ्य सृजा य इन लोगों के लिए अभी मैं अन्न सृष्टि करूं ये सब को तो असनाया और पिपासा इनके साथ परमात्मा संबद्ध कर दिए थे किंतु ये सब जो व्यष्टि देवता सब उत्पन्न हुए बाकी व्यष्टि पिंड उत्पन्न हुए ये सब जाके ईश्वर को कहे हैं क्या हमको असनाया पिपासा पीड़ा होती है आप हमारे लिए कुछ करो ऐसा मांगे थे ये लोग नहीं मांगे हैं तो नहीं मांगने पर भी परम जानते हैं इस प्रकार की तो स्वयं ही सृष्टि करते हैं आवश्यकता देखकर के वो स्वयं करते हैं अर्थात तो उनका स्वातंत्र्य है मांगने पर देंगे नहीं मांगने पर भी वो देंगे वास्तविक तो नहीं मांगने पर वो ठीक देंगे मांगने पर तो बच्चा जैसा कहते ना दांत तो खराब हो गया फिर भी रो रहा है मेरे को वो काड़बूरी चाहिए कहते हैं चॉकलेट दांत तो खराब हो गया वो तो समझता नहीं, नहीं मांगेगा बच्चा तो माँ वही चीज़ ठीक ठीक देगी जो कि हितकर तो है तो यहाँ दिखाया जा रहा है कि नहीं मांगने पर भी परमात्मा स्वतंत्र है तो वह अन्न की सृष्टि करेंगे ऐसे उस प्रकार की उन्होंने चिंतन किए ऐ अन्नम सृजयी इनके लिए मैं अन्न सृष्टि करूँ तो इस मंत्र के द्वारा दिखाया जाता है कि परमात्मा अनुग्रह करने में स्वतंत्र है और इसी प्रकार के जो अनुग्रह करने में स्वतंत्र होगा वो निग्रह करने में भी स्वतंत्र होगा कभी रोक भी लेगा अपना सारे सामर्थ्य लगा करके भी वो प्रतिबंधकों को पार नहीं कर पाएगा जीवा परमात्मा निग्रह कर लेंगे और परमात्मा जो अनुग्रह करेंगे अपना कोई उद्यम अधिकता नहीं फिर भी प्राप्त हो गया ये इसलिए दोनों प्रकार निग्रह अनुग्रह ये सब परमात्मा के ऊपर ही छोड़ देना है इच्छा रखना ही नहीं है कि प्रतिबंध हो फिर उसमें पीड़ा हो और अनुग्रह का कोई प्राप्तव्य के लिए इच्छा भी ना रखें स्वत स्व अभ्य स्वपोअभ्यतपत्यो अभितभ्यो मूर्तिर अजात या वे सा मूर्तिर अजाता अजातात अजायत अन्न वे तत् अभी परमात्मा ने चिंतन किए थे कि इन लोगों के लिए हमको अन्न की सृष्टि करना है अभी अन्न सृष्टि करने के लिए स्व अपो अभ्यतपत स ईश्वर अपह कहाँ का रूप हो जाएगा द्वितीय बहुवचन अपह अपह अर्थात अब उपलक्षित पंचीकृत पंच महाभूत अभ्यतपत अभ्यतपत अभ्यत अर्थात, अर्थात पंचीकृत पंचमहाभूतों को विषय करके इक्षण करना चिंतन करना इसी से ही अन्न बनना है ताभ्यो अभ्य अभितप्ताभ्यो मूर्तिर अजायात ये जो पंचीकृत पंचमहाभूत हुआ तद विषय का ईक्षण करके चिंतन करके परमात्मा ने ईश्वर ने मूर्ति मूर्ति अर्थात तो कठिन रूप पदार्थ बनाया आ, वो जो पंचीकृत भूत थे उसी से उन्हीं को उपादान बना करके कठिन पदार्थ कुछ बनाए मूर्ति मूर्ति घन रूप कहते हैं कठिन पदार्थ या बैसा अजायत अन्नम भी तत् परमात्मा ने अभी पंचीकृत पंच महाभूत से जो कठिन पदार्थ बनाए कहते वही अन्न है जो मूर्तिर् अजायत उत्पन्न हुआ वो तद अन्नम वही अन्न है अर्थात यह लोक लोकपाल ये सब के लिए अभी अन्न की सृष्टि हो गई ये जो अन्न की सृष्टि हो गई है ये अन्न की गति क्या है आगे अन्न दूसरों को ग्रहण करेगा ना अन्न को सभी लोग ग्रहण कर लेंगे अन्न को ग्रहण करेंगे अन्न सृष्टि हो कर के देखा ये तो सभी खड़े हैं कहते अभी चूल्हा में बैठा हुआ है क्या कहते अन्न बैठा हुआ है और समय पार हो रहा है हम लोग कैसे सब आ करके खड़े हो जाते हैं अगर उस उस समय में उस अन्न की क्या स्थिति होगी अगर मान लीजिए कि अन्न को चिंतन करने का सामर्थ्य है वो क्या चिंतन करेगा सभी लोग आ कर के पहुँच गए हैं अभी जैसे यहाँ से मैं निकलूँगा सभी हमको अंदर कर लेंगे कहते हैं अन्न को भय हुआ अन्न को भी होता है आगे दिखाते हैं तद तद परा परांग अति सद वाचा अतिजिघ जिघाँसद तद्वाचा अजिघुस्यत वाचा ग्रही स यद ह वाचा यदा अग्रहीष्य अभव्याहृत हनम अतृप्यत तदन सृष्टि परांग अति जिंघा अति जिघांस यह जो अन्न की सृष्टि हुई वो अन्न ये सब भक्षण करने वाले को देख करके परांग अर्थात वो विपरीत दिशा में वो चलने लगा भयग्रस्त हो करके तो ये पलायन करने लगा कैसे कह देंगे जैसा तो ये जो चूहा अपना बिल से निकला था और देखा कि वहाँ बिल्ली बैठी हुई है तो चूहा कैसे करेगा जैसे उदाहरण दिया जाता है अन्न जैसे ही हो गया कहते तो देखा कि सब ये हमको भक्षण करने वाला है तो पलायन किया तो पलायन जब किया कहते हैं ए एनत सृष्टम तो परांग अर्थात तो पलायन करने वाले को अजिघांसत तो अर्थात तो उसको जिघांग अजिघांसत यह हन गत्यर्थ का धातु हैं उसको अर्थात उसके तद वाचा और हाँ, परांग औत, परांग अति अजिघाशक इस प्रकार के अर्थात वो पलायन करने के लिए उद्यम किया तद वाचा अजिघ्रिक्स तो यह जो अन्न है उसको वाणी से ग्रहण वाणी अर्थात वागीन्द्रिय से उसको ग्रहण करने के लिए इच्छा किया कौन इच्छा किया ये जो सब सृष्टि हो गए थे भक्षण करने वाले लोक लोकपाल लोक लोकपाल ये सब विद्यमान थे अन्न भक्षण करने के लिए और अन्न उत्पन्न हो करके भय से पलायन किया तो ये सब क्या किया इनको तो अभी पता ही नहीं है किसके द्वारा अन्न ग्रहण करना है भूख लगता है तो ये सब बाघ इंद्रिय से अन्न ग्रहण करने के लिए उद्यम और कहते हैं कि अशक् न अशन अशक्नोद वो लोग सब बाघ इंद्रिय से अन्न ग्रहण करने के लिए समर्थ नहीं हुए वाचा ग्रहीत बाघ इंद्रिय से अन्न को ग्रहण करने के लिए समर्थ नहीं हुए स एनद वाचा अभि अभी अभिव्याहृत है अन्नम अतृप्यत वो जो ये सब लोकलोकपाल ये बाघ इंद्रिय से इसको ग्रहण नहीं कर पाए बाचा अग्रहीष्यत अर्थात केवल उच्चारण करके वो ग्रहण किए अभिव्याहृत व्याहृत्य है अन्नम अतृप्यत इसलिए जो सृष्टि का आदि समय में ये लोक लोकपाल है इसको बाघ इंद्रिय से ग्रहण नहीं कर पाए केवल उच्चारण कर दिए शब्द से उच्चारण कर दिए क्या कह दिया कहते हैं ए ग्रहण तो नहीं कर पाए हैं खाली उच्चारण कर दिए तो क्योंकि वो लोग भी केवल उच्चारण कर दिए थे इसलिए अभिव्याहृत तो ह एव अन्नम अतृप्यत उच्चारण करके वो लोग तृप्त हो गए ये तो अन्न है हम लोग तो बाघ से ग्रहण नहीं कर पाए तो आज भी बाघ अन्न का उच्चारण करके वो तृप्त हो जाता है बाघ का इतना ही कार्य वो ग्रहण नहीं कर पाएगा खाली उच्चारण कर देगा ये अन्नम आगे तद प्राणेना तन्ना तशक्नोत प्राणेन ग्रही स ह यदन प्राणेन अग्रहीष्य अभिप्राण्य हनम अतृप्यत तत्न अजिघ्यत अन्नम उस अन्न को अजिघ्यत प्राण के द्वारा ग्रहण करने के लिए उद्यम किया तन्ना तशक्नोत ग्रहण कर नहीं सका प्राण के द्वारा अन्न का ग्रहण नहीं कर सका प्राणेन ग्रही तो स यदन एनत प्राणेन अग्रह सत प्राण के द्वारा इसको जो ग्रहण नहीं कर पाया कहते एव अभिप्राण्य हन्नम अतृप्यत अन्न प्राप्त करके क्रिया के द्वारा इतने से ही वह संतुष्ट हो जाता है तत्ुषा जिग तत्चुषा जिघ्रृक्ष्यत तत नशक्नो चक्षुषा ग्रहीत स यद य चक्षुषा ग्रहीष्य दृष्टि हन्नम अतृप्यत फिर आगे इसी प्रकार के चक्षु इंद्रिय के द्वारा ग्रहण करने का जब उद्यम किया तो समर्थ नहीं हुआ चक्षु के द्वारा ग्रहण करने के लिए स यद न हेन तक्षुषा तो अग्रहिष्यत तो द्रिष्ट दृष्टि दृष्ट्वा चक्षु के द्वारा तो ग्रहण नहीं हो पाया केवल दर्शन करके ही वो चक्षुर्रिय तृप्त हो गया चक्षुर्रिय उसको ग्रहण नहीं कर पाया अन्य को केवल देख करके ही तृप्त हो गया तो लोक लोकपाल अन्न को चक्षुर्रिय से देख करके तृप्त हो गया इसलिए कहते हैं आज भी चक्षुर इंद्रिय इतना ही करता है कि अन्न को देख करके चक्षुर्रिय की तृप्ति हो जाती है, तो ना, तो हो जाती है। तो ना ना यहाँ वो जीव का बात नहीं है वो इंद्रिय ही उतना में से उसका काम हो गया अर्थात वो देखा कि हम और अधिक नहीं कर पा रहे हैं तो इंद्रिय सोचा कि हम हम इतने से ही प्रसन्न हो जाएंगे तत्ोत्रेण अजिघृष्यत तद न अशक्नोत्रोत्रेण ग्रही तो स यद हन्रोत्रेण अग्रहीष्यत श्रु श्रुआ एव अन्न अतृप्यत आगे इसी प्रकार की श्रोत्रेण अजिघ्यत श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा ग्रहण करने का उद्यम किया ये जो स्रोत्र इंद्रिय के द्वारा ग्रहण करने के लिए उद्यम करता है वो सब जीव उद्यम करते हैं किंतु श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा नहीं कर पाया तो इसलिए कहते हैं कि श्रोत्रेंद्रिय का इतना कार्य है कि वो, वो अन्य के विषय में सुन लेगा सुन करके श्रोत्रेंद्रिय इंद्रिय तृप्त हो जाएगा वो जीवन नहीं वो तो अभी असनापिपाषा से पीड़ित है अर्थात श्रोत्र का कार्य इतना ही है कि वो श्रवण कर लेगा कि ये इस प्रकार की स यद हेन स्त्रोत्रेण अग्रहिष्यत श्रोत्र के द्वारा केवल शब्द को ग्रहण कर लिया श्रोतवाह एव अन्नम अत्र इंद्रियों के द्वारा जिस जिस इंद्रियों के द्वारा तद योग्य रूपेण अन्न को ग्रहण करता है अर्थात श्रोत्रेन्द्रिय है तो शब्द अन्न ये शब्द इस इसी को ग्रहण करता है चक्षुरेन्द्रिय इसी प्रकार की बाघ इंद्रिय अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न को पा करके तृप्त हो जाते हैं देख करके सुन करके उच्चारण करके वो इंद्रिय तृप्त हो जाते हैं त्वचा अजिघ्रिष्यत तशक्नोत त्वचा ग्रही तो स यदनद त्वचा अग्रह अग्रहिष्यत है ना? अच्छा अग्रहीष्यत स्पृष्ट एव अन्नम अतृप्यत इसी प्रकार की तद तदर्थात वो अन्न को त्वचा तो इंद्रिय तो के द्वारा ग्रहण करने के लिए उद्यम किया न अशक्नो ग्रहण नहीं कर सका त्वचा ग्रही स यद एनत त्वचा अग्रहीष्यत तो गंद्रिय के द्वारा उसको जो ग्रहण करने के लिए उद्यम किया कर नहीं पाया जो ग्रहण करने के लिए उद्यम किया कहते हैं हव अन्नम अतृप्यत तो इंद्रिय अन्न को स्पर्श करके ही अपना काम पूरा हुआ वो तृप्त हो गया अधिक आगे वो नहीं कर सकता तन मनसा अजिघिकृष्यत तशक्नोन् मनसा ग्रहित मनसा ग्रहीतुम स यद ह मनसा मन अच्छा मन बहुत त्रुटि हो गया मन ध्यात्वा है मनसा अग्रहय ध्या अन्नम अतृपस्यत तन मनसा अजिघ्रिक्यत मन के द्वारा ग्रहण करने के लिए इच्छा किया जिघ्रृष्यत तन न असक्नोत मन के द्वारा अन्न को ग्रहण नहीं कर पाया मनसा ग्रही तुम मन के द्वारा ग्रहण करने के लिए समर्थ नहीं हुआ स यद हनम मनसा अग्रह्यत मन के द्वारा जो ग्रहण करने के लिए वो उद्यम किया समर्थत तो नहीं हुआ जो उद्यम किया कहते हैं कि ध्यात्वा ह एव अन्नम अतृप्यत अन्न के विषय में ध्यान करके ही मन तृप्त हो जाता है जब प्राप्त नहीं होता है कहते हैं कि ध्यान करके ही फिर मन तृप्त हो गया मन तो अधिक नहीं कर पाएगा और जीव कहता है कि जो जानता है ये तो और प्राप्त नहीं होगा कहते हैं उतने में ही तृप्त हो जाए मन के द्वारा चिंतन करके ही ये तृप्त हो जाना वास्तविक ये स्थिति ब्रह्मलोक में प्राप्त होता है इस लोक में तो आप प्रवृत्ति करेंगे पदार्थ आएगा पदार्थ प्राप्त होने के बाद उसका भोग करेंगे तभी सुख होगा स्वर्गलोक में पदार्थ प्राप्ति के लिए उद्यम नहीं करना पड़ेगा अभिलाषोपणितम छ तत्सुखम स्व पदास्पदम केवल इच्छा मात्र से वहां विषय प्राप्त हो जाएगा किंतु उसका भोग करना पड़ेगा इंद्रिय से ग्रहण करना पड़ेगा ब्रह्मलोक में इच्छा मात्र वो पदार्थ भोग से जो सुख होना है वो हो जाएगा ब्रह्मलोक में तो वहाँ पदार्थ को आने का भी जरूरत नहीं और वहाँ वो पदार्थ को भोग करने का भी आवश्यक नहीं है तो यहाँ कहते हैं मन के द्वारा तो अन्न को ग्रहण नहीं कर पाया कहते हैं कि मन अन्न का विषय में चिंतन करके ही मन तृप्त हो जाता है जीव तृप्त होता है नहीं होता है अलग बात है मन तृप्त हो गया हमारा तो कार्य इतना ही है वो संतुष्ट हो गया मन तद शिस् तिस्न जिघीस्य अशक्नोत छिस्न ग्रही तो स यद येन छिस्न ग्रहीष्य विसृज्य हनम अतृप्यत तदर्थ अन्न उष अन्न को शिस्सन अर्थत जननेद्रिय के द्वारा ग्रहण करने के लिए इच्छा किया किंतु जननेद्रिय के द्वारा अन्न को ग्रहण नहीं कर पाया और जो यह जननेन्द्रिय के द्वारा अन्न को ग्रहण करने के लिए इच्छा किया तो यह जो लोकलोकपाल सृष्टि का आदिकाल में वो लोग जो इच्छा किए इसी से ही विसृज्य है एव अन्नम अतृपस्यत यह जो जननेन्द्रिय है वो केवल विसर्ग करके अन्नम अतृपस्यत अन्नम विसर्ग करके अर्थात अन्नजन्य जो आगे हो के रहता होता है उसी से ही ये जननेन्द्रिय तृप्त हो जाता है इतने सारे जो दिखाया गया मार्ग से अन्न को ग्रहण करने के लिए उद्यम किया ये सब मार्ग समर्थ नहीं हुए अन्न को ग्रहण करने के लिए अभी असना पिपा असनाया पिपासा वो ऐसे ही बने रहे तो उसके लिए आप कहते हैं तृप्ति होने का उपाय बताते हैं तद्पान अजिघ्रीस्यत तद आवयद शैशोन शैशोन्न से ग्रहों यदायुर्न्नायुर्वा ऐसा यद, वा यद वायु तद्न अजिघ्रीस्यत अपन वायु के द्वारा ग्रहण करने के लिए इच्छा किया उस अन्न को तद तदन ग्रहण करने के लिए इच्छा किया तद्वद उसको ग्रहण कर लिया ग्रहण कर लिया अर्थात अंदर हो गया अपान वायु के द्वारा वो अन्न ग्रह हो गया उदर में आ गया पेट में आ गया सा अन्न से ग्रह ग्रह यहाँ कर्तरी अच हुआ है ग्रह धातु से कर्तरी अच करने के लिए क्या सूत्र है नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्यूणी नंदी ग्रही पचादिभ्य अच्छा पचाधिगण ये ग्रह धातु पचाधिगण में है नंदी ग्रही पचादिभ्य और पचादिभ्य अचूहता है तो अभी यह ग्रह धातु तो पचाधिगण में नहीं है किंतु आकृति गण आकृति गण अर्थात उस गण में पढ़ा नहीं गया किंतु दिखिता है गण कार्य होने का तब तो वो गण को आकृति गण कहा जाता है अर्थात इस गण का सीमा इतना नहीं है आकृति से इसका निर्धारण होगा इस गण में कौन कौन है तो ये जो पचाती गण आकृति गण कहा गया अर्थात गृहती इति ग्रह अनुल करेंगे तो क्या बनेगा ग्रह धातु से ग्राहक अर्थात ग्रह धातु शब्द का अर्थ हो गया ग्राहक अभी अपान वायु के द्वारा इसको अन्न को ग्रहण करने के लिए उद्यम किया और ग्रहण कर लिया इसलिए तो स ऐसो अन्न से वह जो अपान हुआ यह अन्न का ग्राहक हुआ अपान के द्वारा ही अन्न ग्रहण हो सका यद वायुर्न्नायु तो अन्नायुर् ऐस वा यद वायु यह जो वायु हुआ यही अन्नायु अन्नायु अर्थात अन्न बंधन अन्न जीवन वायु यही अन्न के द्वारा अन्न का बंधन होता है अर्थात अन्न को ग्रहण करने के लिए ये वायु ही अधिकारी है ग्रहण कर सकता है वायु अर्थात अपान वायु के द्वारा ही अन्न को ग्रहण करता है इसलिए यह वायु को अन्नायु ही कहा गया अभी यहाँ तक तो सृष्टि हो गया कि लोक सृष्टि लोक लोकपाल सृष्टि हो गए इंद्रिय सृष्टि हो गए और ये पिपासा इनको भी सब स्थान प्राप्त हो गया अन्न भी आगे सृष्टि हो गया तो ये सब जो सृष्टि हो गए लोक लोकपाल ये सब अभी ये लोक लोकपाल जो सृष्टि हुए ये सब पिंड उससे सृष्टि हुए और जो पिंड ये कहाँ से सृष्ट हुआ था पंचीकृत पंचमहाभूत से तो ये सब जड़ होंगे ना चेतन होंगे ये सब जड़ हैं अर्थात अभी तक तो जितना सृष्टि हो गई कहते हैं सब जड़ जड़ ये सब सृष्टि हो गए आगे परमात्मा चिंतन करते हैं ये सब जड़ ये सब क्या करेंगे स ईक्षत कथम निविदम मदृते सियादी स ईक्षत कतरेण इति स इक्षत यदि वाचाभिव्याहृतम यदि प्राणेनाभिप्राणित यदि चक्षुसा दृष्टि यदि श्रोत्रेण श्रुत यदि त्वचा स्पृषम यदि मनसा यद् यदि अपानेन अभ्यपानित यदि शिष्यन विसृष्टम अथ को सईक्षत यह सब सृष्टि करने के बाद लोक लोकपाल इनका स्थिति के निमित्त अन्न ये सब सृष्टि करके आगे परमात्मा ने चिंतन करते हैं कथम नो इदम मदरित्य सियाद यह सब जो है जड़ पदार्थ ये तो जैसे गृह नगर जैसा हो गया तो ये जो गृह नगर हुआ इनका एक स्वामी चाहिए गृह का स्वामी चाहिए नगर का कोई अधिपति चाहिए अगर नहीं है तो ये नगर ये नहीं रहता है कोई स्वामी नहीं है तो फिर वो गृह व्यर्थ है परमात्मा ने चिंतन किए कि कथम नो इदम इदम अर्थात जो श्रृष्ट पदार्थ लोक लोकपाल संघात ये सब मद जो पूरा स्वामी है मैं अगर इनमें नहीं रहूँगा ये सब कैसे इनका स्थिति क्या है इनका आवश्यकता क्या है ये सब सावयव जड़ पदार्थ है जो सावयव होते हैं संघात संघात परार्थत्वात् सब अन्य पदार्थ के लिए होते हैं तो यह अन्य पदार्थ वो कोई चेतन पदार्थ होना चाहिए परमात्मा ने इस प्रकार के चिंतन किए करके कहते हैं कि स इक्षत कतरेण प्रपद्या इत प्रपद्यी अर्थात तो यह सबके साथ मेरे को भी रहना है तो अगर मेरे को भी रहना है यह लोक लोकपालों का जो पिंड है इस पिंड में मैं किस मार्ग से प्रवेश करूंगा ये सब तब जो पिंड बन गए हमको भी इनमें जा कर के रहना है क्योंकि कोई चेतन नहीं रहेगा ये सब जो जड़ा है वो जड़ा दूसरों के लिए होते हैं परार्थ होते हैं जड़ा हमारी उपस्थिति के बिना इन लोगों की उपस्थिति का कोई सार्थकता नहीं है यह चिंतन करके परमात्मा ने विचार किया गया अर्थात परमात्मा ने निश्चय किया हमको तो इनके साथ रहना है प्रवेश करना है ये पिंड में किंतु पिंड में अगर प्रवेश करना है तो किस मार्ग से प्रवेश करना है तो किस मार्ग से प्रवेश करना है आप है कौन अगर कहेंगे कि नहीं नहीं हम तो राजा है कहते हैं राजा के लिए अलग मार्ग होगा कोई सभागृह होता है कहते उसके लिए ये विशेष व्यक्ति के लिए अन्य मार्ग होता है जो सभ्य होते हैं उनके लिए अलग मार्ग होता है दर्शकों के लिए अलग मार्ग होता है अभी परमात्मा ने निर्णय ईश्वर निर्णय करते हैं कि हमको भी ये पिंड में प्रवेश करना है तो कहते हैं विचार करते हैं को अहमिति तो ये मैं कौन हूँ इनका अगर स्वामी में हूँ तो स्वामी होने से मेरे को स्वामी उचित मार्ग से ही प्रवेश करना है तो क्या मार्ग स्वामी के लिए ये उचित है परमात्मा चिंतन करते हैं ईश्वर कहते हैं सईक्षत तो वो ईक्षण करते हैं विचार करते हैं कि अगर हम इस पिंड में नहीं जाएगा इस पिंड में हमारी विद्यमानता नहीं रहेगी तो हमको उपलब्ध हमारी उपलब्धि होगी कैसे अगर मैं वहाँ नहीं रहूँगा तो हमको ये जीव जानेगा कैसे इसलिए हमको तो रहना है अगर हम वहाँ नहीं रहेगा हमको खोज करके कुछ ना कुछ उनको प्राप्त होगा कहेंगे यही तो ईश्वर है जैसे वो कहेंगे कि कोई बाग उपलब्ध हो गया प्राण उपलब्ध हो गया चक्षु उपलब्ध हो गया मानने लगेंगे अच्छा यही तो परमात्मा है ये सब उनको भ्रांति होगी ये भ्रांति न हो जाए कहते परमात्मा उसमें प्रवेश करके चि मतलब चेतन रूपण रहेंगे नहीं तो जड़ों को ईश्वर मान लेंगे ये भ्रांति हो जाएंगे यदि बाचा अभिव्यहित यदि प्राणेन न अभिप्राणित यदि चक्षुषा दृष्ट बाचा अभिव्यहितघ इंद्रिय के द्वारा ये जो कार्य होता है प्राण इंद्रिय प्राण के द्वारा जो कार्य होता है चक्षु के द्वारा जो दर्शन होता है स्रोत्र के द्वारा जो श्रवण होता है त्विंद्रिय के द्वारा जो स्पर्श होता है मन के द्वारा जो ध्यान होता है अपान के द्वारा जो अपानितम अपानितम अर्थात जो निष्कासन इत्यादि होता है और शिष्ने न विशृष्टम जननेन्द्रिय के द्वारा जो विसर्ग होता है यह सब को मान लेंगे कि यही ईश्वर है इस प्रकार की सब भ्रांति होगी क्योंकि यही तो उपलब्ध हो रहा है अगर उसमें चेतना नहीं है चैतन्य नहीं है यही पदार्थ उपलब्ध होंगे तो इन्हीं को ही परमात्मा ईश्वर मान करके सब भ्रांत हो जाएंगे ये सब ईश्वर विचार करते हैं विचार करके कहते हैं कि हमको तो इसमें प्रवेश करना पड़ेगा तो प्रवेश करना पड़ेगा तो किस मार्ग में जाएंगे कहते हैं जो सामान्य के लिए मार्ग है उस मार्ग में हमको जाना नहीं है इसलिए अपने लिए वो विशेष मार्ग बनाते हैं परमात्मा आगे कहते हैं स एतम एवं सीमानंग विदार्य विदार्य तया द्वारा प्राप्त शैसा विदृतिर्नाम दवास्तदनम तस् आवशास्त्र स्वप्न अयमा आवसथो अयम आवशो अयमा आवश्यति अयम अयम परमात्मा ने विचार किए हमको प्रवेश करना पड़ेगा और वो साधारण मार्ग में नहीं जाएंगे तो इसलिए कहते हैं अपने स्थान बनाए कहाँ कहते हैं सीमानम विदारिय सीमा मुर्धा कहते हैं जहाँ अर्थात केश का विभाग हो जाता है वो मुर्धा मुर्दा ऊपर भाग कहते हैं ब्रह्मरंध्र जहाँ है केश विभाग का अवसान तो मुर्दा अर्थात उसी जगह में हम लोग चोटी रखते हैं ना उसी को मुर्धा कहेंगे केश विभाग का अवसान कहीं कहीं तो वहाँ ब्रह्म भावर जैसा किसी का थोड़ा स्पष्ट दिखता है आ, वो अच्छा वो स्थान तो, यहाँ रहेगा क्योंकि जो बच्चों का जो दिखता है वो तो वो मतलब जब हर जैसा दिखता है वो तो पीछे रहता है वो नहीं है तो जो केश विभाग अवसानम ऐसा भाष्य को शब्द व्यवहार करते हैं तो केश विभाग अवसान तो हम लोग साधारणतः तो उसको जहाँ चोटी रखते हैं उस जगह को लेते हैं किंतु यहाँ कैसे अर्थात जैसे स्त्री लोग जैसा बीच में करते हैं ना तो विवाह तो वो स्थान को लिया जाएगा इस प्रकार की मानेंगे क्योंकि आगे भी भाष्यकार कहते हैं जहाँ वो तैलादि आधान किया जाता है तेल दिया जाता है तो सीमान विदार्य क्योंकि वो थोड़ा नरम स्थान है उसका विधारण करके परमात्मा एक तारा प्रापद्यत क्योंकि अभी तक पिंड ही सृष्ट हुआ है अभी स्थान कहते हैं कि उस स्थान से परमात्मा फिर प्रवेश किए और वह जो द्वार हुआ कहते हैं कि यह द्वार केवल परमात्मा के लिए ही ईश्वर के लिए ही द्वार है वो द्वार से अन्य सब जाने आने वाले नहीं है उस द्वार से जो जाएगा कहते हैं वो ईश्वर स्थान को ही जाएगा ब्रह्म को प्राप्ति होना है तो उसी स्थान से ही जाते हैं इसलिए वो स्थान केवल ब्रह्म के लिए ही मार्ग है ब्रह्म अर्थात यहाँ ब्रह्म प्राप्त करने के लिए भाई आप बैठ जाइए बाद में बात कर सकते हैं ना कोई विशेष कार्य है तो एत या द्वारा प्रापद्यत इसी मार्ग से परमात्मा प्राप्त किए अर्थात इस शरीर में ये प्रवेश किए आगे कहते हैं सा ऐसा विदृतिर नाम द्वाहा ये जो विद्री विद्रती अर्थात जो द्वार बनाए इसको कहते हैं विद्र ये द्वार का नाम हो गया विदृति तद ये नंदनम नंदनम अर्थात नंदयती इति नंदनम नंदनम ये स्वार्थ में हो जाने से नंदनम हो जाएगा यह इसको नानदनम क्यों कहा जाता है कहते है, इस मार्ग में जाकर के ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है इसलिए इस मार्ग को नानदनम कह दिया गया ब्रह्म लोक प्रापक मार्ग है इसलिए इसको नानदनम कहा गया यह मार्ग सृष्टि करके परमात्मा इसमें प्रवेश हो गए अभी यह जो पिंड था वह चेतन हो गया और के लिए चैतन्य पदार्थ के लिए ये पिंड उसका स्थान पूर्व जैसा हो गया नगर जैसा हो गया इसको आवश्य कहते हैं यह पूर्व त्रय आवश्य जागृत समय में यह जो प्रवेश किया वो ईश्वर प्रवेश किए प्रवेश करके अभी जीव रूप हुए जागृत अवस्था में वो तो इंद्रिय में रहेंगे और प्रमुख है इंद्रिय में कि दक्षिण चक्षु वो जीव जागृत अवस्था में दक्षिणचक्षु में रहेगा त्रय अवस्य त्रय अर्थात तीन वासस्थान है तस् मंत्र कहता है कि तस् त्रय आवश्यता तस् अर्थात अर्था जो प्रवेश किया वही ईश्वर प्रवेश किया प्रवेश करके जीव हुआ उसका तीन स्थान जागृत अवस्था में दक्षिणचक्षु में रहेगा और स्वप्न काल में मन में रहेगा और सुषुप्ति काल में मन भी पूरी तत्व के अंदर में चला जाएगा हृदय में हृदय में अर्थात तो वह जीव सुसुप्त काल में हृदय में रहेगा तीन उसका स्थान हुआ अथवा फ़ुण तीन फ़ुण स्थान के आने तो जी अर्थात तो वास्तविक जागर जीव नहीं है इस शरीर में तब तो ये जीव या जड़ ही है वह तो तो जो देवता सब सृष्टि यहाँ कहा जा रहा है तब तक ये सब देवता ये भी अर्थात केवल पंचीकृत पंच महाभूत से ही बन रहे थे क्योंकि जब प्रथम पुरुष सृष्टि हुआ ये पिंड तो आगे वो पुरुषों से देवता इंद्रिय ये सब बन रहे थे ये सब जड़ों की ही सृष्टि हो रहा था आगे फिर ये चेतन ये प्राप्त हुए अच्छा यह एक प्रकार की हो गया कि तीन जो स्थान हुए एक जागृत अवस्था में स्थान एक स्वप्न अवस्था में स्थान और एक सुसुप्ति अवस्था में स्थान इस प्रकार की अथवा आगे कहा जाएगा कि यह जो जीव है उसका तीन स्थान है एक तो पिता का शरीर में रहेगा और एक माता का शरीर में रहेगा और एक माता का शरीर से जब निर्गमन हो जाएगा स्वयं का शरीर रहा तीन प्रकार की उसका स्थान हो सकता है पिता का शरीर में माता का शरीर में और स्वयं का शरीर ये तीन उसका ये स्थिति हो सकता है मतलब स्थान हो सकता है ये जो तीन अवस्था होता है जागृत स्वप्न और सुसुप्ति श्रुति यहाँ कहती है कि त्रय स्वप्ना ये जो जागृत है ये भी सब स्वप्न है जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये तीनों ही ये स्वप्न है एक ही समय में तीनों अवस्था रहेंगे जागर स्वप्न सुसुप्ति नहीं रहेंगे तो पर्याण एक अवस्था से एक अवस्था को जाता रहेगा किंतु जब तक यह अवस्थाओं का परिवर्तन होता रहता है और वो मानता है कि मैं अवस्था वाला हूँ तब तक वो विश्व तेजस्व प्राज इसी रूप में ही रहता है तब तक अविद्या है नहीं है अविद्या है तो अविद्या है तो कहते हैं कि यही अविद्या ये, ये आवरण करके ये स्वप्न ही दिखाता है इसलिए तीनों अवस्था को ये स्वप्न ही कह दिया गया अविद्या से सोया हुआ है क्योंकि स्वप्न ई स्वप्न ये स्वप्ने अर्थात निद्राया अज्ञान निद्रा से सोया हुआ है इसलिए तीनों को निद्रा स्थानीय कह दिया गया जब तक वो यह अविद्या से ये नहीं उठ जाता है जग जाता है ज्ञान प्राप्ति करके जब तक ये अज्ञान से अज्ञान को अतिक्रमण नहीं करता तब तक ये अनर्थ ये दुख समुद्र उसी में वो पड़ा रहता है इसलिए तीनों को ही स्वप्न कह दिया गया स आगे मंत्र कहते हैं स जातो भूतान्यभिव्यत कि मीहान्यम विश दीति स एकमेव पुषंग ब्रह्म ततम इदम् अदर्शम् इति हाँ ये मंत्र है स जातः जाता शरीर में प्रवेश कर गया यही कहते हैं कि अभी जीवात्मना जीवरूपेण बन गया जीवरूपेण बन करके आगे भूतानि अभी व्यक्ष सब भूतों का आगे व्याकरण करने लगा ये अन्यत्र छांदोग्य में आता है जीवन आत्मा न अनुप्रवेश्य अने जीवन आत्मा न अनुप्रवेश्य नाम रूपे व्याकरवाणी कहते हैं वही जीव रूपेण प्रवेश करके आगे सब ये भूतों को व्याकरण कर दिया अर्थात और आगे सृष्टि सब आने लगे ये जीवों का सब भोग के लिए कहते हैं वही परमात्मा जीव रूपेण शरीर में प्रवेश किया यही इसको जन्म कह दिया गया जन्म होकर के कहते हैं के आगे इख धातु है शंत किम यह अन्यम वी सद इति अभी इस जब जीव रूपेण इसमें प्रवेश किया प्रवेश करके आगे वही बंधन को प्राप्त करके अनर्थ जन्म दुख जरा ये सब में समुद्र में अर्थात डूबा रहता है किंतु थोड़ा थोड़ा प्रत्येक जन्म में पूर्ण पुण्य करके कभी पुण्य पुण्य पाक पुण्यपाकसात कोई करुणा हृदय वाले आचार्य प्राप्त होते हैं और उनका उपदेश से अभी उसको कभी ज्ञान होता है जो गुरु होते हैं ज्ञानी महापुरुष होते हैं वो हमको वेदांत तो ही श्रवण करवाते हैं बार बार वही बात कहा जाता है कि आप ये शरीर मनोबुद्धि वाला नहीं है इसमें अज्ञान से तादात्म्य करते हैं ये सब धीरे धीरे बार बार सुनते सुनते कहते हैं कि जैसे कोई शब्द बार बार सुनने से संस्कार होता है इसी प्रकार की धीरे धीरे उसको अनुभव होता है कि मैं ये सृष्ट पदार्थों के साथ तादात्म्य करने वाला नहीं है मैं ये सृष्टि का करता हूँ यह पूर्व में केवल विद्यमान हूँ मैं जैसे सर्वत्र विद्यमान हूँ पूर्व में भी इस पूर्व अर्थात शरीर इस शरीर में भी मैं विद्यमान हूँ इस प्रकार की उसको ज्ञान होता है स एतम एवं पुरुषम गुरु के कृपा से इस प्रकार की ज्ञान होने से सएतम यही पुरुष पुरुष कौन है ब्रह्म इसे ब्रह्म रूपी पुरुषों को अनुभव करता है ततम ततम ये जो पुरुषम ब्रह्म ततम सब समानाधिकरण यहाँ ततम का अर्थ है तत तमम तत में धातु क्या है तनु विस्तारे तो है आगे निष्ठा प्रत्यय होकर के तत तत अर्थात विस्तृत और आगे फिर तम प्रत्यय किया गया अर्थात विस्तीर्ण विस्तीर्णतम कौन है कहते हैं ब्रह्म पुरुष गुरु के उपदेश से आगे वो जो व्यापक पुरुष ब्रह्म इसको अनुभव करता है अपश्य तो देखा अदर्शम आदर्शम इतिदम अदर्शम कहते हैं आश्चर्यचकित हो जाता है अनुभव करता है मैं ही हूँ इस प्रकार की यह जो व्यापक है जिसमें ये जगत कल्पित है वो मैं ही हूँ इस प्रकार की गुरु कृपा से वो अनुभव करता है इति इति विचारणार्थ इसमें शब्द है आप लोगों का पुस्तक में स एतमे पुरुषम ब्रह्म ततम अपश्यत इदम आदर्शमी क्लुत है वहाँ अच्छा तो यह जो प्लुति किया गया इति इतिए जो प्लुति किया गया ये प्लुति आश्चर्य के लिए आश्चर्य क्यों हुआ कहते हैं विचार करके अर्थात यह मैं ही हूँ जो एक जगत का अधिष्ठान हूँ ये पूरा जगत मेरे में ही अध्यस्त है मैं व्यापक हूँ यह जगत जितना व्यापक है मैं उतना व्यापक हूँ मेरे में ही ये जगत अध्यस्थ है अभी इस प्रकार की वह अनुभव किया इदम इदम अर्थात ये ब्रह्म व्यापक ब्रह्म को अनुभव किया और वो ब्रह्म है कहते हैं वही परमात्मा है परमेश्वर है उन्हीं को इंद्र शब्द से कहा जाता है अभी वो इंद्र इदम इदम अर्थात जो मैं अनुभव करता हूँ वो तो मैं ही हूँ वही मैं इंद्र हूँ आगे मंत्र में उसको कहते हैं तस्माद् तस्माद्रो नाम नाम्रो है वे नाम तम इद्र सतम इंद्रम ये जो परेण अनुभव करता है इदम्र यही इंद्र है इंद्र अर्थात ये परमेश्वर है जिसको तो मैं साक्षात् करता हूँ अर्थात तो साक्षात अनुभव करता हूँ ब्रह्म साक्षात अनुभव करता हूँ अहम रूपेण जिसको मैं अनुभव कर रहा हूँ कहते हैं तो यही इंद्र है इदंद्र इदंद्र नाम इदम इंद्र हो करके इदंद्र तो इदंद्र उनका नाम हुआ तो इदंद्र नाम हुआ तो उनको इदंद्र शब्द से ही कहना चाहिए कहते हैं इदन्द्र वे नाम तम इंद्रम इद्रम संतम इंद्रम इति आचक्ष्यते परमात्मा का वस्त वास्तव नाम हुआ इद्रम किंतु इद्र नाम से नहीं कह करके इंद्र नाम से कहते हैं क्यों कहते हैं कि परोक्षेण परोक्ष अर्थात जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं कहते हैं गुरुस्थानीय होते हैं आचार्य ये इनका नाम नहीं लिया जाता है इसलिए परोक्ष रूप से उनका नाम कहते हैं जिन परमात्मा का इंद्र का अनुभव किया स्वरूपेण मैं ही हूँ वो इदम इंद्र उनका नाम हो गया इद्र उनको किंतु इंद्र शब्द से लोक में कहा जाता है क्योंकि ये परमात्मा का नाम यह नहीं लेना चाहिए जैसे शास्त्र में कहा जाता है आत्मा नाम गुरुर्नाम नाम कृपणस्य च श्रेयस्कामो नगृणीयात जेष्ठापत्य कलत्रो हो इतने का नाम लेना नहीं चाहिए आत्मनाम अभी वो परमेश परमात्मा का अनुभव करता है मैं ही हो हूँ तो ईदम इंद्र अर्थात तो मैं ही वो इंद्र हूँ कहेंगे ये आत्मनाम हो गया तो इसलिए अपना नाम हो गया इद इंद्र और उसका ग्रहण नहीं करना है आत्म नाम गुरु और गुरु का नाम नहीं लेते हैं इसलिए हम लोग जो सब गुरु होते हैं हम लोग कहते हैं महाराज श्री कहते हैं संस्थापक महाराज जी कहते हैं भगवान भाष्यकार कहते हैं वो सब नाम नहीं लेते हैं तो इसलिए बार बार स्मरण करवाया जाता है इस बार भी शायद कोई कुछ लोग भगवान भाष्यकार का नाम ले रहे थे कोई महात्मा भी स्मरण करवा देना गुरु का नाम नहीं लेना है उनको तो भगवान भाष्यकार इसी प्रकार से ही कहें यहाँ कहा जाता है अर्थात गुरु का नाम लेना नहीं है और नामाति अति कृपण च कृपण क्रिपन का भी नाम नहीं लेना है इसका विचार करके आप लोग सोच ले सकते हैं निंदा भी हमको किसका करना नहीं है और कृपण का नाम ले करके अर्थात उसको ख्यात भी नहीं करवाना है श्रेयस्कम जो अपना श्रेय चाहता है कल्याण चाहता है वो ये सब का नाम न लें और जेष्ठ अपत्य कलत्र पत्नी को तो निषेध है पति का नाम नहीं लेना चाहिए और पति को भी निषेध है पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए उभय उभय का नाम नहीं ग्रहण करते हैं ये तो हम लोग भी सब देखते थे अर्थात पिता माता दोनों ही अर्थात नाम नहीं लेंगे वो बच्चों के नाम के अनुसार कहेंगे इसकी माँ ये कहेंगे इसके पिता इस प्रकार के कहते हैं और ज्येष्ठ अपत्य ज्येष्ठ पुत्र का भी नाम लेना नहीं चाहिए वो भी शास्त्रों में निशेद किया जाता है यहाँ परमात्मा का जो नाम हुआ इद्र उसको इदन्द्र शब्द से नहीं कह करके इंद्र शब्द से कहते हैं कि वो कहते हैं परोक्ष प्रिया इव ही देवा परोक्ष प्रिया इव ये देवा ये जो देवता लोग होते हैं परोक्ष प्रिय उनका नाम परोक्ष लेकर के कोई उच्चारण किए करे तो वो प्रीत होते हैं प्रत्यक्ष उनका नाम उच्चारण नहीं करना चाहिए जब देवता लोगों के भी ऐसे है कि उनका नाम कोई प्रत्यक्ष उच्चारण करे तो वो प्रीत नहीं होते हैं परोक्ष उच्चारण करे तो प्रीत होते हैं और यह तो परमात्मा है देवताओं का भी देवता है इसलिए उनका नाम साक्षात नहीं लेते हैं इंद्र शब्द कहते हैं परमात्मा के लिए यदि परमेश्वरी धातु से परमेश्वरी धातु से बनता है इसके साथ ये ऐतरे उपनिषद का यह तृतीय खंड प्रथम अध्याय का तृतीय खंड पूरा हुआ आगे इस प्रकार की यह प्रथम खंड में सृष्टि दिखाया गया कैसे वो परमात्मा प्रथमे पंचकृत पंच महाभूत तक उत्पन्न करके आगे पिंड बनाए पिंड में इंद्रिय इंद्रिय में ये सब देवता अनुग्रह करने वाले और फिर चेतन रूपेण वो सब में वो प्रवेश किए इस प्रकार के प्रवेश करके कहते हैं क्यों प्रवेश किए है? कहते हैं कि अपने ज्ञान करवाने के लिए अगर चैतन्य वहाँ प्रवेश नहीं कर पाएगा लोग जड़ को ही परमात्मा मानेंगे इस प्रकार की प्रवेश किया और प्रवेश करके आगे जीव हुआ बद्ध हुआ तीन अवस्था को तीन स्थान तीन अवस्था को प्राप्त किया आगे पुनः गुरु कृपा से वो भी अप ज्ञान स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके अपना परम ब्रह्म का अनुभव कर लिया ये सब कहा गया अभी यह जो संसार चक्र में चलता रहता है जब तक गुरु कृपा नहीं हुई तो कैसी उसकी जन्म मृत्यु ये सब होते हैं तो ये सब को आगे बताते हैं संसार चक्र में ये कैसे चलता रहता है <laughs> के लिए सब कह जाता है <coughs> पुरुषे हवा अयम आदितो गर्भो आदि गर्भोदेत तदेभ्यो अंगेभ्य स्थूत आत्मनेवा बिहर्ति तदा स्त्रीयाँ सितिथ एनज्जनय तदस्य प्रथमं जन्म पुरुषे ह वा अयम आदितो गर्भो भवति अयम अयम जीव आदित प्रथमतः पुरुषे गर्भो भवति यह जीव प्रथमे पुरुष पुरुष अर्थात पिता का शरीर में गर्भ बनेगा पिता का शरीर में जो रेत है उस रेत में वो रहेगा रेत में रहेगा हम लोग ये अन्य श्रूति में ये सब देखे हैं जहां पंचाग्नि विद्या कहा जाता है ये कर्म करने वाले शास्त्रीय कर्म करने वाले कैसे इस लोक से जा करके आगे दिव लोक द्यूलोक लोक से पर्जन्य पर्जन्य से पृथ्वी पृथ्वी से आगे पुरुष पुरुष से स्त्री इस प्रकार की अग्नि में सब हवन हो हो करके चलते हैं जब वो पृथ्वी में आया कहते हैं पृथ्वी से आगे ब्रीही अव इत्यादि में जाएगा ब्रीही अव इत्यादि अन्न इसको भक्षण करेगा भक्षण पुरुष तब पुरुष में रेत बनेगा वो जो ऊपर से चलते आ रहा है दीव परजन्य पृथ्वी अन्न होकर के अभी वो रेत तो में निवास करेगा वो जीव तो वो पुरुष का शरीर में रहेगा इसलिए पुरुष का शरीर पुरुष अर्थात पिता का शरीर तो पिता का शरीर उसके लिए ये प्रथम गर्भ हुआ तो वह जीव पिता का शरीर में रहा अर्थात पिता का ये गर्भ वे पितृ शरीर में आया अयम अयम कह करके संसारी जिसका ये चक्र दिखाया जाएगा अभी यह संसारी जब कर्म करके तो जाएगा पितृलोक जाएगा पितृलोक से जो प्रत्यावर्तन करेगा जब कर्म क्षीण हो जाएगा वहाँ जो भोगना है भोग्य भोग करके प्रत्यावर्तन करके अन्य रूपेण पुरुष रूप अग्नि में जब हवन होगा तब रेत बन जाएगा तो रेत पुरुष में गर्भ बन करके जीव रहेगा यद ए तद तद एत सर्वेभ्यो अंगेभ्य तेज है सम्भूत यह जो पुरुष में रेत रहा वो रेत में वो जीव रहेगा ये रेत कहाँ से आया कहते हैं कि पिता का जो शरीर है वो पिता का सारे अंग का सार ही ये रेत बनता है क्योंकि रेत ये सप्तम धातु हैं अस्थि मज्जा आगे शुक्र तो ये रक्त रक्त आगे मांस आगे मज्ज मेद मेद धातु में नहीं आता ना न ये चर्म चर्म आगे तो ये चर्म मांस और अस्थि मज्जा शुक्र ये तीन हो गए लोहित अच्छा प्रथम लोहिता लोहित तो आगे चर्म त्वक और मांस ये तीन हो गए और आगे ये तीन हो गए छ हो गए और धातु मेद स्मरण नहीं तो हुए थोड़ा देख करके अपराणों को बता दें यह अर्थात अंतिम धातु होता है इसलिए कहते हैं कि सारे अंग का तेज ये होता है यह जो रेत तो हुआ यह पुरुष का अर्थात पिता का अंग का तेज तेज अर्थात सार तो हुआ तेज़ह है सम्भूतम ये पिता का शरीर का सार हुआ इसलिए पिता का इस प्रकार की बुद्धि है कि यह जो रेत है ये मेरा सार है अर्थात मैं ही यह हूँ अर्थात इसमें अभी जो जीव है तो वो जीव मेरा ही रूप है इस प्रकार के आत्मनि एव आत्मान विभर्ती वो मैं ही हूँ इस प्रकार की पिता की बुद्धि होती है जो रेत है वो मेरा शरीर का सार है और उसी में जो है कहते हैं वो मैं ही हूँ क्योंकि मेरा शरीर का सार ही है तद यदा वह पिता जब उसको धारण करता है अपने शरीर में वो रेत को कहते हैं आगे तद यदा स्त्री आम जब ये ऋतु में स्त्री में पत्नी में जब वो रेत का से सेचन करता है कहते हैं अथ एनद जनयती अभी वो जो जीव उसका प्रथम जन्म हो गया क्योंकि पुरुष शरीर में पिता का शरीर में वह गर्भस्थ था कि पिता का शरीर में गर्भ था अभी प्रथम जन्म हुआ कि माता का शरीर में गया वो जीव का प्रथम जन्म हुआ एक जनयति जो पुरुष का शरीर से निर्गमन हुआ स्त्री शरीर में गया अर्थात माता का शरीर में गया तद अश्य प्रथम जन्म तद अश्य अश्य पिता पुत्र से पुत्र ये पुत्र का प्रथम जन्म जिसको जीव शब्द से कहा जाता है जो सन्सरण करता है उसको कहा जाता है पिता भी संस्रण करता है वो अलग बात है यहाँ किंतु वो पुत्र का बात कहा जाता है जो जीव क्योंकि यहाँ पुत्र का प्रथम जन्म दिखाया जा रहा है पिता का शरीर से माता का शरीर में जाना क्योंकि पिता का शरीर में गर्भ बन करके था अभी माता का शरीर में गया ये प्रथम जन्म हुआ अभी माता का शरीर में आ गया स्त्री का शरीर में तत् स्त्रि गच्छति यथा सोम अंगम तथा न तस्मा नीनस्थ अश अश्त आत्मा अतः गयी तत् स्त्रियमू मरेत है जो स्त्री का शरीर में अभी आया तो स्त्रिया आत्मभूय अंगति वो स्त्री का आत्मभूय अर्थात तो स्त्री शरीर का वो जैसा अंग ही हो गया अर्थात ये कोई भिन्न पदार्थ और नहीं रहा इस प्रकार की हो जाता है वास्तविक वो स्त्री का शरीर का अभिन्न अंग इस प्रकार के नहीं हो गया किंतु वह स्त्री अभी इसको अपने से एक भिन्न अंग नहीं मानती है स्त्रिय षष्ठी अंत तो है स्त्री का आत्मभूय भूवो भावे उसे क्या प्रति होगा क्या प्रत्यय हुआ तो भूय अर्थात आत्मभाव वो स्त्री का आत्मभावर्ता स्त्री का शरीर ही वो हो जाता है वो रहता स्त्री का शरीर हो गया दृष्टांत तो देते हैं यथा अंगम जैसे स्त्री का हस्तपाद आदि शिविर इत्यादि अंग है स्त्री उसको नहीं समझती है कि ये तो मेरा अंग नहीं है इसी प्रकार की अभी जो पुरुष का शरीर से जो रेत आ गया स्त्री का शरीर में वो भी इसको स्व अंग जैसा मानती हैं। तस्माद एनांग न निन वो जो रेत प्रवेश किया स्त्री में वह रेत अभी स्त्री को हानि नहीं पहुंचाती है जैसे स्त्री का अपना अंग उसका शरीर का हानि नहीं करते हैं इसी प्रकार की यह जो रेत प्रवेश किया उसका शरीर में वो भी हानि नहीं करता है स्त्री का शरीर को हानि नहीं करता है और वो स्त्री क्या करता है कहते हैं सा अश्य अभी पति का जो अंग का सार है रेतरूपेण स्त्री में आया अभी वो स्त्री अश्य अश्य अर्थात पत्तिहु पति का एतम तम क्योंकि पति का शरीर का ये सार है पति का वो जो आत्मा है आत्मा अर्थात उसका जो सार है अत्र गतम भावती अत्र अर्थात तो स्व शरीर है। अभी स्त्री यह मानती है कि पति का शरीर का ये सार अभी हमारे शरीर में आया है उसको वो भावयति भावयति अर्थात धारयति वर्धयति। उसको पालन करता है वो स्त्री उसको पालन करती है अर्थात तो वो गर्भ को अभी धारण करती है तो भावयति भावयति अर्थात तो पालयती वर्धयती अर्थात तो गर्भ को हानि न करे गर्भ को वर्धन में सहायक हो ऐसे ही पदार्थ वो स्त्री ग्रहण करती है वही हो गया भावयति अभी इस प्रकार की उसका प्रथम जन्म हो गया वो जीव अभी माता के शरीर में आ गया और माता उसको गर्भ रूपेण धारण करता है और माता उसको अपने शरीर का अंग ही मानती है उसको कोई भिन्न पदार्थ नहीं मानती है उस ठीक से रक्षा करती हैं अनुकूल पदार्थ इत्यादि ग्रहण करके रक्षा करती हैं सा भावयत्री भावय तव्या भवती तंग स्त्री गर्भ बिहर्ती स्व स्वग्रव कुमारं जन्मनो अग्रे अवयती स युम कुमारं जन्मतो अग्रे अवयती आत्मा ये संतत्या एवं संतता हिम मे लोका द्वितीयं जन्म साय सा स्त्री भाव पाल पाल तत् जीविका जो कुमार का अभी जन्म नहीं हुआ है गर्भ में है तो सा भावित्री पालयत्री अर्थात वो जो अभी माता बनने वाली है सा भावयितव्या अर्थात वो जो स्त्री जो कि कुमार को धारणा की है वो अभी पालनिया है इसलिए गृहस्थों का घर में जब कोई स्त्री गर्भवती होती है कहते हैं उसका सभी लोग आके रक्षा करते हैं उसका जैसे अर्थात अन्नपान आदि सब अनुकूल हो उसका शरीर का परिश्रम इत्यादि ये सब देख करके बाकी लोग नियमन करते हैं सभी लोग उनका पालन करते हैं सा भावयितव्या भावितव्या पालय व्या रक्षितव्या भगवती अर्था पति उसकी रक्षा करते करता है तम स्त्री तम गर्भम स्त्री बिभर्ति अभी उस स्त्री वो, वो गर्भ को धारण करता है अर्थात जो पति का शरीर से उसका शरीर में आया है स्व अग्रव कुमारं जन्मनो अग्रे अधि भावयती अभी वो कुमार का जन्म नहीं हुआ है तो अभी जन्म होगा कुमार जन्म होने का ठीक पूर्व क्षण में और उससे पूर्व क्षण में और अधिक पूर्व में और जन्म होने का अनंतर ये सब पिता उसका संस्कार करता है जो जन्म होने से पहले जो वास्तविकता ये हम का शास्त्र में 48 कहा गया संस्कार एक जीवक के लिए 48 संस्कार होना चाहिए पुरुष के लिए 48 संस्कार होना चाहिए उसमें प्रथम संस्कार होता है गर्भाधान अर्थात ये स्त्री पुरुष जब निर्णय करते हैं कि हमको बालक उत्पादन करना है तो संबंध करने से पहले वो कर्म होगा वो कर्म के बाद वो परस्पर संबंध करेंगे अर्थात सतपुत्र उत्पन्न करने के लिए इसको कहते हैं गर्भाधान ये संस्कार आगे गर्भाधान के आगे पुंगस आगे सीमंत आगे विष्णु बलि इस प्रकार की जन्म होने से पूर्व चार संस्कार हो जाते हैं जन्म हो जाएगा तो कहते हैं आगे पंचम संस्कार आएगा जातकर्म जो नालच्छेदन इत्यादि करके आगे जो कर्म करेंगे वो जातकर्म तो सह स अर्थात वो पिता अग्रेव कुमारम जन्मनो अग्रे, अग्रे अधि भावती अधि भावती अर्थात संस्कारण संस्कार करोति तो संस्कार उस पुत्र का करता है जातकर्म इत्यादि और पूर्व में मिश्र जो संस्कार वो करता है अभी वो पिता पुत्र के लिए ये सब संस्कार करता है जैसे जन्म होगा और जन्म से पूर्व में भी ये सब संस्कार करता है स यद कुमारं जन्म तो अग्रे अधिभावयति आत्मानम एव तद भावयति वो पिता अभी जब पुत्र का ये संस्कार करता है तो यह मान करके संस्कार करता है कि मेरा ही संस्कार करवा रहा हूँ क्योंकि ये जो पुत्र है वो तो मैं ही पुत्र रूप से जाता हुआ क्यों कहते हैं कि मेरा ही शरीर का सार तो ये गया हुआ है तो जन मनो अग्रह जो संस्कार करता है पुत्र को यही मानता है उसकी बुद्धि कहते हैं कि आत्मा न में वो भावयति में अपना ही संस्कार करवा रहा हूँ तो अर्थात वास्तविक अगर पुत्र का संस्कार करवा रहा है वो संस्कारित तो पुत्र ये पिता का रक्षा करेगा अर्थात वो पिता का जो अवशिष्ट कर्म रहेगा आगे वो सब पालन करेगा वृहदारण्य को उपनिषद में कहा जाता है यह पिता जब शरीर त्याग करने का समय आएगा तो उस समय में वो पुत्र को बुला करके यह कहेगा तुम यज्ञ तुम कर्म तुम वेद इस प्रकार की कहेगा और पुत्र को भी पहले से ये ज्ञानतः है वो भी कहेगा अर्थात पिता कहता है कि अब तक हम जो शास्त्र अध्ययन करता था जो यह कर्म करता था ये सब आगे आप ही करेंगे और पुत्र भी कहता है हाँ हम हमारा ये सब करते हुए हम करेगा तो पिता पुत्र को आत्मरूपेण देखता है अर्थात तो पुत्र के माध्यम से पिता ही इसी लोक से आगे अर्थात तो उसका संतान संतति रहेगा चलता रहेगा इसलिए वहाँ कहा जाता है पुत्र न अयम लोको वो जय्य पुत्र के द्वारा इस लोक को जीतता है पुत्र ही उसका कर्म को आगे लेकर के जाएगा करता रहेगा तो पिता जब पुत्र का संस्कार करता है तो यही मानता है कि हम अपना ही संस्कार कर रहे हैं ये योकानाम संतत्या संतत्या चतुर्थी है संतति एवं संतता ही इमें लोका ऐसा लोकानाम संतति ये जो सब कर्म संस्कार ये करता है कहते हैं कहते लोकों का सं... संतति संस्तति अर्थात अविच्छेद विच्छेद न हो पिता का कर्तव्य अर्थात पुरुषों का कर्तव्य है पत्नी में पुत्र उत्पादन करवाना क्यों कहते हैं कि संतति के लिए संतति का विच्छेद न हो हम लोग देख रहे थे में पुत्र भी उत्पादन करे और पुत्र को प्रेरित करके पौत्र भी उत्पादन करे ये सब कर्तव्य होता है गृहस्थों का ये साम लोकआनम संतति अर्थात ये वंश परम्परा ये चलते रहें एवं संतता ही इमे लोका ये लोक इसी प्रकार के ही संतत संतत अर्थात अविच्छिन्न रूपेण ये चलता है तद अश्य द्वितीय जन्म अभी ये मातृगर्भ से बाहर आ गया तभी ये जातकर्म इत्यादि संस्कार पिता करवा रहे हैं अभी ये द्वितीय जन्म हो गया तो जीव का द्वितीय जन्म प्रथम जन्म हो गया था जब पिता का शरीर में शरीर से माता के शरीर में आया था अभी द्वितीय जन्म ये कहाँ से निकल रहा है माता का शरीर से निकल रहा है ये दोनों जन्म वो पुत्र का हो रहा है जीव का स्व्याय आत्मा पुण्यभ्य कर्मभ्य प्रतिधीयते अथा इतर आत्मा कृतकृत वयोगतः प्रति स इतः प्रयन एव पुनः पुनर्जायते तदस्य तृतीय जन्म स्व्य अयम आत्मा अश आत्मा तभी एक हो गया जो आत्मा बनता है और दूसरा हो गया अश्य अश्य कहने से कश्य लिया जा सकता है पितुहु और अयम आत्मा कहने से पुत्र तो अस् स्व अयम आत्मा वो पिता का यह आत्मा है अर्थात तो पुत्र पिता का आत्मा हुआ क्योंकि अपना शरीर का सारा अंश से बनाया है ऐसे वो मानता है पुण्य प्रतिधियते प्रति प्रति है प्रति हैं अर्थात तो प्रतिनिधियते वो जो पिता वही पुत्र को अपना आत्मा मानता है और वो पुण्य कर्म के लिए प्रतिनिधियते वो आगे कहता है कि म यज्ञ त्व कर्म तुम तुम यज्ञ तुम लोका तुम वेद इस प्रकार के कहता है पुत्र भी कहता है तो यह सब आगे हम आपका कर्म ये करता रहेगा पुण्य कर्मों के लिए प्रतिनिधि प्रतिनिधि बनाता है पिता पुत्र को अथ अस अयम इतर आत्मा कृतकृत्यो वयो प्रेति अथ अश अथ अर्थात पुत्र को अभी अपना भार दे दिया कर्तव्य दे दिया आगे तो आप ये सब कर्म करते रहेंगे और पुत्र भी ग्रहण कर लिया होने से अश्य अयम इतर आत्मा अभी वो जो पिता का अयम आत्मा पुण्य कर्म के लिए प्रतिनिधि थे पिता का एक आत्मा पुण्य कर्म के लिए प्रतिनिधि बनाया कौन सा आत्मा को पुण्यकर्म के लिए प्रतिनिधि बनाया पुत्र को अभी कहते हैं कि अश्य अश्य पितु इतर आत्मा पिता का भी दो आत्मा था एक तो पुत्र हुआ और एक स्वयं कहते हैं वो भी इतर आत्मा इतर आत्मा अर्था स्वयं जो करना था सब कर दिया सारा जीवन जो करना था कर दिया बाकी पुत्रों में भी सब दायित्व प्रत्यर्पण करके प्रतिनिधि बना करके कृत कृतकृत्य और हमको कुछ करना नहीं कहते हैं व जब वयस जितना उसका प्रारब्ध से प्राप्त है जो पूरा हो जाता है प्रेति वो चला गया अभी कौन गया पिता या पुत्र पिता गया कहते हैं स इत प्रयन एव पुनर्जायते वो श्लोक से अभी उसका वयो गत वय पूरा हो गया मर गया वो पुनर्जायते वो पुनर्जन्म हुआ कौन जन्म हुआ पिता कहते हैं तदस्य तो तृतीय जन्म ओ इसका तृतीय जन्म हो गया पूर्व दो जन्म किसका हुआ था पुत्र का और ये तृतीय जन्म किसका हो रहा है पिता का कहते हैं कि यो उसका तृतीय जन्म हो गया कहते हैं पिता पुत्र ये दोनों अभिन्न है क्योंकि पिता ही तो मानता था ये तो मेरा ही है ये जो पुत्र ये तो मैं मेरा नहीं हो तो मैं ही हूँ वास्तविक तो इसी प्रकार के होता है ना कितना तादात्म्य हो जाता है लोक में थोड़ा अगर वेदांत तो इत्यादि मार्ग में चलते हैं सुनते हैं थोड़ा शास्त्रीय जीवन जीते हैं तो थोड़ा कम तादाद में होता है नहीं तो बहुत तादाद में हो जाता है कहते हैं थोड़ा दिन कोई कोई इधर चला गया पिता माता से कोई बाहर गया अथवा तो पुत्र बाहर गया कहते हैं दिन में जो दिन दस बार अगर कहीं फ़ोन होता है तो अब तो पचास बार होगा खाली पुत्र के लिए और बीस बार अधिक हो जाएगा खाया नहीं खाया सोया नहीं सोया गया नहीं गया भाई हो तो क्या है जो करना है अपना कार्य करेगा कि हैं कितना तादाद में रहता है अपने जैसा तत्त मैं ही हूँ इस प्रकार की मानता है पुत्र और पिता ये एकात्मता अनुभव करके शास्त्र कहता है कि वो इसका तृतीय जन्म हुआ आगे तदुक्तम ऋषिणा गर्भेणु सं अन्वेष गर्भे नु सं अवेदम अहं देवान जनीमानी विश्वा शतंग महापुर आयसिशन अध आयशीरक्षन अधः स्वे आयशीर नो जबसा इति गर्भ एवैत बामदेव एवं उवाच <coughs> इस प्रकार के संसार को प्राप्त करता हुआ तो यह सब जन्म मरण इस चक्र में चलता हुआ तभी कहते श्रुति का कहीं श्रवण करता है जब पुण्य हुआ उपनिषद श्रवण करता है वेदांत श्रवण करता है तभी किसी के कृपा से आगे संसार बंधन से मुक्त हो जाता है यह जन्म मरण चक्र से यह मुक्त हो जाता है ऐसा कोई मुक्त हो करके कहा है तो यह मंत्र उसको कहता है तद उत्तम ऋषि त ऋषि ने इस प्रकार की अनुभव करके कहें क्या कहें आगे मंत्र अंश ये जो तदुक्तम ऋषिणा ये ब्राह्मण अंश है क्या कहे आगे मंत्र है गर्भे नु सन देवानाम विश्वास जनिमानी अहम अनु अवेदम इस प्रकार की गर्भे नु सन त तो गर्भ में रह कर के याम देवानाम विश्वा जनीमानी विश्वा विश्वा सब जो देवता है देवता अर्थात ये दे जो अग्नि अग्निवरुण इत्यादि ये सब देवता है ये सब देवताओं का जनिमाने जनिमाने जनमानी विश्वा विश्वाने भिश्वा ये सब देवताओं का जन्म को भी अहम अनु अवेदम ये देवताओं का जन्म को भी मैं जानता हूँ अनु अनु अर्थात शास्त्रीय ज्ञान से पूर्वजन्म का संस्कार से मेरे को ये सब पता है अभी वो कहने वाला कहाँ है कहते हैं गर्भेनुसन गर्भ में हो करके वो कहता है कि यह देवताओं का जन्म को भी मैं जानता हूँ और गर्भ में उसको कहाँ से ज्ञान हो गया कहते हैं पूर्व जन्म का सब संस्कार से यहाँ तो वामा देव कहते हैं गर्भेनुसन ऐसा देवानाम सर्वाणी विश्वाणी जनिमानी अहम अवेदम सतम माँ पुर अभी कहते हैं वो जो ऋषि ये बात कहते हैं कि देवताओं का जन्म को भी मैं जानता हूँ अर्थात देवताओं का पूर्व में मैं हूँ इस प्रकार की तो माँ सतम पूम आयसी अरक्षत अर्थात तो मेरा तो सौ पूरा हो गए और वो सौ पूरा कैसे है कहते आयसी अर्थात तो आयसा निर्मित अर्थात मेरा तो पहले सौ पूरा थे अर्थात इतने शरीर अनंत शरीर हम ग्रहण किया और सब आयसा अयसा निर्मितम लोहा का पूरा जैसा अर्थात अच्छेद्य उसको हम छेदन नहीं कर पाया तो अभी तो फिर गर्भ में आया हूँ कहते हमारा तो सतम सतम अर्थात अनेक तो अनेक शरीर में पहले धारण किया हूँ और वो छेदन नहीं कर पाया था संसार पास से वो चलता रहता था अध अर्थात पूर्वम इससे पहले ये सब शरीर में बद्ध होकर के चलता था और अभी अभी क्या हुआ कहते हैं श्यनो जवसा निरदय निरदियम तो श्यन पक्षी जैसे शीघ्र ये जाल को सब तोड़ करके जाल को काट करके निकल जाता है निकल जाता है तो श्यन कैसे जाल को काटेगा जैसे भी हो श्यन जैसे जाल से निकल जाता है इसी प्रकार की अभी शीघ्र ही ज्ञान प्राप्त हो जाने से तत्नात् ये इससे अर्थात ये बंधन से मुक्त हो गया गर्भे एवं सयानो वामदेव एवं वाच वामदेव ऋषि गर्भ में रह करके ही उनको ज्ञान हो गया यह बंधन से मुक्त हो गए जो बंधन में वो पूर्व अनादिकाल से चलते थे अनंत शरीर प्राप्त किए थे अभी उनको ज्ञान हुआ इतने गर्भ में रह करके ही उनको ज्ञान हुआ उतना ही उनका और बचा हुआ था कर्म गर्भ में आने का अहम मनुर्भव सूर्यश्च इस प्रकार के उनको ज्ञान होता है ये जो मनु सूर्य इत्यादि ये सब देवता मैं ही हूँ ये सब इस प्रकार के उनको निश्चय होता है मैं ही जगत का अधिष्ठान हूँ स एवं विद्वान अस्मात्र भेदात ऊर्धवम उत्क्रम्य अमूस्मिन स्वर्गे लोके सर्वान्न का आप अमृत सम विद्वान इस प्रकार के जो जान लिया अर्थात जो देवताओं का भी जन्म को जान लिया अर्थात अपना स्वरूप को जान लिया वो मैं ही सर्वरूप में विद्यमान था इस प्रकार के जिसको ज्ञान हुआ शरीर बंधन से मुक्त हो गया जो पूर्व मंत्र में कहा गया एवं विद्वान सर्वान कामान आप अभी मुक्त हो गया जीवन मुक्त होने से कहते हैं सर्वान कामान आपत्वा अनुय इस प्रकार की होगा जब ज्ञान हुआ एवं विद्वान पूर्व मंत्र में जो कहा गया वामा ऋषि जो कहे इस प्रकार की जिसको ज्ञान हो जाता है अभी जीवन मुक्त हो गया तो कहते हैं सर्वान कामान प्राप्त कर लिया सारे कामना का प्राप्त कर लिया अर्थात सारे कामों जिसको प्राप्त हो गया उसका और कोई काम बचा नहीं तो इसी प्रकार यह भी अकाम हो गया कोई काम है ही नहीं प्राप्त करके कहते हैं अस्मात् शरीर भेदात् ऊर्धव उत्क्रम्य जब तो शरीर में है तो जीवन मुक्त हुआ अकाम हो करके बाकी जीवन और जब शरीर नाश हो गया विदेह मुक्ति हो गया कहते हैं यह शरीर उत्क्रम्य यह शरीर आत् ऊर्ध्व शरीर से मुक्त होकर के अमूस्मिन स्वर्ग स्वर्गे लोके अमृत सम स्वर्गलोक में स्वर्ग अर्थात ब्राह्मी स्थिति अपना ब्राह्मी स्थिति को यह प्राप्त कर लिया इस जो उसको ऊर्ध्व कहा गया शरीर भेदा उर्ध्वम ऊर्धव अर्थात जब तक शरीर में था कहते हैं ये संसार है अध स्थिति में था नीचे स्थिति में था अभी परमात्मा ज्ञान होने से कहते हैं कि यह संसार से मुक्त हो गया अर्थात ये विधेय मुक्त होने से कहते हैं अमृत समभवत अमृत अर्थात शुद्ध चैतन्य रूप अपना उसमें परिनिष्ठित तो हो गया आगे इस प्रकार के यह द्वितीय अध्याय पूरा हुआ आगे कोययत्मेती वयम उपासस्महे कतरह स आत्मा ये न पश्य ये येन व आजिघ्रति ये न वाचति ये न स्वादु चास्वादु चीजाती चा कोय्मात्मा यह मंत्र पदार्थशोधन का मंत्र है जो तादात्म्य है सब इंद्रियों के साथ ये सब को छोड़ करके इंद्रियों के द्वारा जो वृत्ति ज्ञान होते हैं वो वृत्ति ज्ञान का मैं दृष्टा हूँ इस प्रकार की अनुभव करवाने के लिए तुम पदार्थ शोधन मंत्र है कोयम आत्मा ये इस प्रकार की विचार करके कहते हैं बामदेव देव जैसा पूर्व मंत्र में कहा गया उसको अनुभव हो गया तो हम तो इसका ये सबका साक्षी है इस प्रकार के अनुभव करके अपना निरूपाधिक रूप को अनुभव करके यह देवताओं का जन्म को अर्थात ये जगत की उत्पत्ति को जानने वाला मैं हूँ इस प्रकार के अनुभव करके अमृतम समबत वो अमृत रूप को अर्थात अपना ब्राह्म ब्राह्मी रूप को प्राप्त कर लिया और वो आत्मा कौन है कहते हैं जो वाहदेव इत्यादि जान लिए और दूसरा कहते हैं कि व्यय उपासम है व्यय मुक्षव जिसको अर्थात आत्मा मान करके हम लोग उपासना कर रहे हैं प्रथम हो गया कि आत्मा जिसको बामदेव इत्यादि जान लिए वो जान करके तो मुक्त हो गए बामदेव इत्यादि जिसको जान लिए हम मुमुक्षु उसका उपासना करते हैं यह जो आत्मा वो जिसका हम लोग उपासना कर रहे हैं वो आत्मा का स्वरूप क्या है क तरह स आत्मा कतर अर्थात वो आत्मा सोपाधिक है अथवा निरूपाधिक है इसको सोपाधिक क्यों कहेंगे कहेंगे ये सब सृष्टि करता है आत्मानम विदार्य प्रापदत्त इस प्रकार कहा गया यह सीमानम सीमानम विदार्य प्राप दत्त अर्थात वो इस प्रकार की जो क्रियाशील होता है कहते हैं कोई उपाधि विशिष्ट होता है तो आत्मा वही तो आत्मा ईश्वर यह प्राप्त किए शरीर में प्रवेश किए इसलिए सोपाधिक होंगे और प्रथम मंत्र में इसमें कहा गया था आत्मा वा इधम एक एव अग्र आसीद नान्यत किंचनम ई इस प्रकार के कहा गया था वहाँ तो वो शुद्ध ब्रह्म को कहते हैं तब तभी वो निरुपाधिक है अथवा सोपाधिक है वो कौ यम आत्मा इस प्रकार के प्रश्न यमु मुक्षियों का है ये न जिस चैतन्य आत्मा तो वो सोपाधिक है निरूपाधिक है कहते हैं ये न पश्यती वो ही जो आत्मा है कहते हैं वो जब चक्षु के द्वारा अभिव्यक्त तो होता है चक्षु के द्वारा अभिव्यक्त तो होता है अर्थात तो तो चक्षु जो विषय ग्रहण करता है वो विषयाकार अंतकरण वृत्ति होते हैं और वो वृत्ति में प्रतिबिंबित तो होता है वो चैतन्य तो कहा जाता है कि चक्षु के द्वारा चैतन्य अभिव्यक्त हो गया चक्षु निमित्त बना विषय ग्रहण करने के लिए उसको ये शब्द से कहा गया अर्थात चक्षु अभिव्यक्त चैतन्य के द्वारा जो आत्मा पश्यति चक्षु अभिव्यक्त चैतन्य ये चिदाभाष ही है अर्थात चक्षु अभिव्यक्त कहने से अंतकरण वृत्ति उसमें अभिव्यक्त हुआ जो चैतन्य वो चिदाभास तो कहते हैं कि साक्षी यही ग्रहण करता है साक्षी जो विषय ग्रहण करता है कैसे करता है कहते हैं चिदाभास हो जाना यही ग्रहण करना ये न वा ये न व पश्यती अर्थात चिदाभाष बन करके अनुभव करता है ये न वा इसी प्रकार के श्रवण्रियजन्य जो वृत्ति उसी में प्रतिबिंबित होना ये न वा गंधाजिघ्रती घन्द्रिय के द्वारा जो अंतकरण वृत्ति उसमें प्रतिबिंबित होता है ये न वाचम व्याकरोती जो ये सब बाघ इंद्रिय व्यवहार करता है ये ना स्वादु अस्वादु च बीजाती जिसके द्वारा ये सब जानता है अभिव्यक्त चैतन्य के द्वारा प्रतिबिंबित तो चैतन्य चिदाभास के द्वारा जो बीजानाती जो जानता है अर्थात जो करता वो करता ही आत्मा है वो करता, ये सब अभिव्यक्त चैतन्य के द्वारा साक्षी बनकर के ये पदार्थों को जानता है इस प्रकार की अर्थात जानने वाले हम है हम साक्षी है ये जो अंतकरण वृत्ति होता है जो विषय को प्रकाश करता है वो चिदाभास वो हम नहीं है हम वो चिदाभास का अधिष्ठान है चिद्रूप है ये तुम तो पदार्थ शोधन करने के लिए ओ वांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठित आवीरा विधि वेदशुत मे माँ प्रभाषीरने सन्दम्य ऋत वमी सत्यं व्यामी तन्मामवतु त अवतुमां मवतु वक्ता अवतु ओ